गुरु पद श्री वंदे गुरुपदनंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोद गोपीजन सामूत बिंदव मनोहर की बांचाकतूश पतितानंग पति पावनेभ्य वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लिरी यम वंदे परमाधव बृंदावई तुलसीदे वै पिया देवी स्वत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नरंजयनतम देवी सरस्वती व्यास तथो जो मुगे मुदीरय संकेतनेथोपदेश गौरपत्र प्रकाशने सदाक्त गुरभक्ति भक्ति प्रमदा जगद धैय सदा पिभवग्नमोह तीर्थस्पम शिव विरंचद्दीपूत वंदे महापुरशते चरणारिंद दुस्तज सुप्रीत तो ललक्षी धर्मीठ अर्ज वचसा जदगाजरण्यं मयामी गदीत वंदे महापुरशते चरण यद्लवनखचंदम छटाया विस्फुित किमें गववधु स्वदर्शी पूर्णागरसागरसारूर्ति राधि का मयि कदा कृपा कौत श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनितानंद सियाद्वैत धर शिवा सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे अजानुलबितुजौ कनका बधात संकेतनको कमलायताक्ष विषाम बरो दिज बरो जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करू करुणाबारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरि प्रणम श्रीगुर भूकृष्ण कर्णारणव लोकनाथम जगचक्षक्षु श्रीशुक तम पास तमादिदुराण तमालवर्ण सुवता अपार संसार संसारसमुद्रेतु भजामे भगवत स्वम बागी सजस्वी लक्ष्मीजस्व भक्ष जय सं सिंह महमे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे धन जीवन जौवन राज निनी मनुखन नासपरम तजुगम कथा सकल विफलम भज गोद्रुमकानन कुंजिदुम भज गोद्रुमकानन कुंजिदुम भज गोद्रुमकानन कुंजिदुम गोद्रु धन जीवन जौवन राजन नासपरम तेजो ग्राम कथा सकलम विफलम भज गोद्रुम कान कुम सिसिलो सिसिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल ने बताए हैं जब तक अपराकित तो कामदेप का आप सेवा नहीं करोगे तब तब आपका किसी भी हालत से प्राकृत काम नहीं जाने वाला जो भी कुछ कर लो जब तक जीवात्मा अपराकृत जो कामदेव है अपराकित कामदेव कौन है साक्षात्पर अखिलेश्वर भगवान कृष्ण जब तक अपराकृत कामदेव का ऊपर आपका सेवा का विचार ना आए इनके सेवा करे तब आपका काम जाए नहीं तो प्राकृत काम कभी भी नहीं जाएंगे क्योंकि एक आग जल रहा है ये आग जल रहा है आँख का अंदर आप जितना घी दोगे और आग जलते रहेगा ज्यादा इसलिए ये जीवात्मा अंदर जीवात्मा का अंदर जो भोग की वासना है भोग की आग है इसका ऊपर जितना भोग की सामान डालोगे उतना ही भोग का इच्छा ऐसा बढ़ते चलेगा देर इज नो सल्यूशन श्री चैतन्य महाप्रभु परत्व अखिलेश्वर होते हुए भी इच्छा करके बद्ध जीवों को कीपा करने के लिए निज भजन मुद्राम उपदेश क्या बताया व्योधम निज भजन मुद्राम सचैत से चैतन देव हमारा कब आंखे का दृष्टि का विषय हो क्यूंकि अक्षता फलमिदम न पर विदाम का आखे का ये जो आख है इसका सबसे बड़ा सार्थकता कब है शास्त्र भागवत जी महापुराण ने दसम स्कंद में आप पढ़ आप देखोगे विचार करके हम दिखाएंगे अक्षम न परम विदाम ये आंखें का सर्वश्रेष्ठ फल क्या है इसका सार्थकता कहां है बोले जब परात्व अखिलेश्वर के सौंदर्यों को दर्शन करे गुरु वैष्णव को दर्शन करे तमाम शास्त्रों सत्शास्त्रो विचार करके यही कह रहा, और भागवत तो सब कोई का निचोर है भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमाथम महानो अशि चैतन्य महापभुर मतम इदम तत्रादर न पर जिनका भागवत में महाराज दिल लग गया उसका तो बेरापार हो जाएगा और उसको कोई रोकने वाला कोई है नहीं बाबा जिसका लग गया भागवत में बस हो गया तो परात पर अखिलेश्वर साक्षात कृष्ण वस्तु है कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य साक्षात कृष्ण वस्तु लेकिन इच्छा करके बद्ध जीव कृष्ण भगवान के ऊपर आरोप लगा रहे इससे सोचे आपोनी ना आचार्य धर्मों सिखानो ना जाए अब जब हम जाके अपना आचरण करके ना दिखाएं तब तो वो लोग विश्वास नहीं करेगा वो लोग तो संदेह करेगा ये क्या कर रहा है कृष्ण अब कृष्णों का नकल करने जाओ तो आपका तो मौत होगा कृष्ण क्या कर रहा है इसको आपको तो खबर नहीं है इसका खबर हम देंगे धीरे धीरे जब दसम स्कंद शुरू हो अब हैरान हो जाओगे विचार करके कभी भी आपका कृष्ण भगवान के ऊपर प्राकृत बुद्धि नहीं आएगा कभी भी नहीं आएगा विचार सुनने पड़ेगा नहीं सुनने से होगा ना एक ही रास्ता है सुनना पड़ेगा श्री चैतन्य महाप्रभु आप विचार करके देखो ध्यान दो जब चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत में गए ध्यान देना कितना सुंदर बात है चैतन्य महाप्रभु साक्षात दक्षिण भारत में गए और दक्षिण भारत में उनके साथ काला कृष्णदास गए एक कृष्णदास बोल के गए किसी को नहीं लेंगे नित्यानंद बहू बोल देखो एक बात कहना तो मानो अभी कहा कि हम का सुख में आपका सुख है और हमारा भी विचार है आपका सुख में मेरा सुख इसको बोलता है प्रीति आपका कुशल हो आपका मंगल हो आपका आनंद हो तो हमारा आनंद ये साधु का विचार है चाहे हमारा कष्ट हो यह प्रीति का संबंध है जहां प्रीति नहीं है वहां जरूर हिंसा है कोई दार्शनिक आज तक प्रमाण नहीं कर सके जहां प्रीति है वहां हिंसा है हो ही नहीं सकता ये मैथमेटिक्स है, है महाराज ये मैथमेटिक्स में हम, हम प्रमाण कर देंगे जहां प्रीति है वहां कुछ भी आप में कुछ कमी है बस बस वो ठीक है कर लिया क्या है प्रीति यहां है वही को अभाव नहीं होता कोई डिससेटिस्फेक्शन नहीं होता अब नित्यानंदो धर दिए उनका ही कथा अब क्या करें गौरव महापु अभी आप बताएं हम लोगों का सुख में आपका सुख तो ये कौन सहन करेगा जो आप अकेले जाओगे हरिणाम करते रहोगे दो हाथ आपका और कौन आपका जल पात्रो आपका वस्त्रो आप प्रेम में मूर्छित होके गिर जाओगे कहाँ एक तो कोई रहना चाहिए आपका ऊपर कोई शासन नहीं करेगा जो आपका इच्छा आप करोगे लेकिन पानी का पात्रो और आपका जो वसन है उसको तो दो चो लगे एक तो स्वीकार करो प्रभु ठीक है आप लोग कह रहे हो निरपेक्ष कोई किसी मिले तो ले सके क्योंकि हमारा गनों में किसी को ले तो वो बोले इसको लेके गया प्रभु दुख मानेगा अपना जो जब सब है परिकर उनकी कुछ किसी को नहीं लेंगे ना ये काम करो कृष्णदास को ले चलो कृष्णदास तो अभी आप आए हैं इधर नया है ठीक है आप कहते हो चलो अब कृष्णदास को लेके गए कृष्णदास रास्ते में कुछ नहीं बाधा डाला जो प्रभु का इच्छा है वो प्रेम आस्वादन करते रहे और ये महाराज प्रेम की बार प्रेम की बनना देखे नहीं हुआ ये सब चर्चा होगा धीरे धीरे और दो साल दो चार सात दिन है और हमारा महवी पाखंडी को ये चैतन्य महापू का जब प्रेम का जो बनना है हमको स्पर्श नहीं कर सके हाउ इज दैट पॉसिबल यहाँ तक कि वाराणसी का मायावादी जो भगवान का स्वरूप नहीं मानते उनको भी चैतन्य महापो का प्रेम का बार आके एकदम डुबा दिया महाराज लेकिन हम ऐसा पाखंडी है हमको ये प्रेम परसों तक नहीं परसों ओपी ममोना अभावत हमारा परसों तक नहीं हो रहा है क्या हालत है हमारा कृष्णदास को लेके गए ये किश्नदास कोविराज को, को समय नहीं है ये किश्व अलग था काला कृष्णदास इसको लेके गए अब दक्षिण भारत में गए तो भट्टो थारी बोल के एक बदमाश संप्रदाय है संप्रदाय तो है ही नहीं ये तो ऐसे ही नाम करते दुष्ट है संघ में स्त्री लोग रखते हैं सबको का करैक्टर लूज करते हैं और इनको काला कृष्णदास को स्त्री दिखाकर उसको लुभा उसको लेके गए लेके उसको गिराने के लिए चैतन्य महाप्रभु अंतर्जामी सब जानते हैं एकदम छलांग लगा कर गए जाके बोले देखो अपमान नहीं किए प्रो बोले देखो तुम भी सन्यासी हो हम भी सन्यासी एक सन्यासी हो के दूसरे को दुख देना क्या उचित है बोलो क्यों इनको ले आए हमारा ब्राह्मण को तो वो लोग अस्त्रो लेके मारने आया कटारी फटारी लेके छूरी कटारी ऐ मार लेंगे कुछ नहीं बोला मीठा बोल बोला जमाना ऐसा हो गया तो उनका ही अस्त्र उनका गैर शरीर में पड़ा काट फाट के एकदम प्रभु उसको चूल की मुट्ठी पकड़ के रसा करके ले आए कुछ नहीं बोले उद्धार करके ले आए वो रोते रहे बाद में जब पुरी में आए तो नितानंद बाबू आदि सब कोई के सामने बोले ए लो तुम्हारा कृष्णदास रहो इनको लेके हम गए थे हमको छोड़ के गए भोगने के लिए अब देखो विचार करके साक्षात परात्वर अखिलेश्वर कृष्ण वस्तु है जिनका आकर्षण अनंत दुनिया में अनुभव होने का विषय है लेकिन हो नहीं रहा वाई क्या कारण है भले जैसे एक मैग्नेट स्वाभाविक एक लोहे को खींच लेगा लेकिन कब ये लोहे लोहे का टुकड़े को कब मैग्नेट आकर्षण नहीं कर सके जब इसे फेरिक फेरिक ऑक्साइड इसका ऊपर मर्चा पर गया बहुत ज्यादा तो फेरिक ऑक्साइड का जो लेयर है, है? इसके द्वारा इसका पैसिव कंडीशन आ गया वो उसका मैग्नेटिक फील्ड उसको पकड़ नहीं पा रहे खींचने यही हालत है बद्ध का बद्धजीव क्यों भगवान का ओर आकर्षित नहीं हो रहा है इसका कारण यही है माया का जो पर्दा है उनका ऊपर जैसे फेरिक ऑक्साइड लोहे का ऊपर ऐसा स्तरण कर दिया आच्छादन कर दिया कि किसी भी हालत से भगवान का स्ति नहीं आ रहा है भगवान का स्ति नहीं आ रहा है लेकिन भगवान छोड़ के कुछ है नहीं उसका जो आपका है नहीं अपना उसको लेके आप जिंदगी बर्बाद कर रहे और जो आपका जिसको अनंत जन्मे आप इच्छा करने से भी यू कैन नॉट लिव हिम आपका अगर इच्छा है भगवान को हम छोड़ दे गाली दो भगवान को लेकिन कैसे छोड़ोगे भगवान को भगवान तो तुमको नहीं छोड़ेंगे परमात्मा रूप तुम्हारे अंदर में है वेर यू कैनॉट फील इट जो भगवान आपका अंदर है आप कुछ भी करो गाली दो भगवान को पीठ कुछ भी करो लेकिन भगवान आपको अनंत काल छोड़ने वाला नहीं है इसी को बोलता है साथी दोस्त इसी को आप काट के फेंक रखे हो और दुनिया का कचरा उसके साथ दोस्ती बना के आपका जिंदगी बर्बाद कर रहा है, बर्बादी पर जा रहा है हमको कुछ करना नहीं हमारा टीकाकारों ने हमारा गुरुवर्गो ने पहुपाध आदि सब व्याख्या किए ये जो तमाम दुनिया का आदमी देख रहे हो चारों ओर जितना आदमी है सब काला कृष्णदास का रिप्रेजेंटेटिव पोहपाक कथा हम अपना कथा नहीं बोलते हमको इतना हमारा स्पिरिचुअल हीरो हमारा जिंदगी का पोहपात हमारा जिंदगी में कोई हीरो है बोलो और नम बोलो पोपा और हम किसी का बात हम सुनना नहीं चाहते बस कंप्लीट कथा पोपा जी ने बताए जितना सारे दुनिया का आदमी हैं सब काला कृष्णदास का दे आर ऑल अदर रिप्रेजेंटेटिव काला कृष्णदास एनी टाइम they दे कैन कम इन टू द इंफ्लुएंस अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ माया वट इज दउट कैसे बाहर जाओगे उपाय एक ही है उपाय एक ही है वो गुरु वैष्णव को पकड़ के रखो जब को जब आपको काम सताएगा भक्ति ने ठाकुर नौरतम ठाकुर की तो तन में दिखा है जब उनको बड़ा कष्ट हो रहा है अरे क्या हो रहा हमको तो पतन हो जाएगा तब लिखा है चिल्ला चिल्ला कर बुलाओ ओ सुर गोसाई हो सर हे गुरुदेव हे प्रभुपाद हे भक्ति मिनट ठाकुर ऐसा करके वैष्णव का कर नाम लेकर चिल्लाओ देखो काम भैनिश हो जाएगा हमारा फॉर्मूला तो अप्लाई करो हम तो कोई गप बोलने के लिए बैठे नहीं प्रैक्टिकली सब करके देखो चिल्लाओ विश्वास के साथ नाटक नहीं जैसे डूबते हुए आदमी चिल्लाता बच्चाओ बच्चाओ कर कैसे करो कर देखो रिस्पॉन्स मिलता कि नहीं आप पैसिव हो इससे रिस्पॉन्स नहीं मिलता कुछ करने का नहीं है छोटे हरिदास का कहानी हम बाद में बताएंगे थोड़ा भगवान कृष्ण का जो गंभीर लीला उसमें क्या राज है इसको समझाने के लिए चैतन्य माप का लीला और कृष्ण के साइड बाय साइड रखेंगे कभी भी आपको काम स्पर्श नहीं करेंगे तरीका हमको मालूम है गुरुवर्गो का कि पास साइड बाय साइड रख देंगे आप चौक जहाँ जरा सा भी गलती भावना आपका अंदर में आज है तब डर जाओगे ये तो कृष्ण है यही चैतन ये, तो ये क्या कर रहे है ये काला कृष्णदास सारे जी बद्ध जीव है सब काला कृष्णदास का रिप्रेजेंटेटिव है और बात है छोटे होरिदास को कैसा पनिशमेंट दिया था महाप्रभु ये जितना सारे भक्त आए हैं भक्त होने के लिए भक्त आए हैं भक्त होने के लिए आए हैं सब कोई का जिंदगी में ये बात को एकदम पक्का करके हृदय में रखना है जगदानंद पंडित का ये किताब थोड़ा सा ज़्यादा दस पंद्रह रुपया दाम होगा लेकिन वो किताब लेके हम ठाकुर जी का पास जा सकता है हमको कुछ दरकार नहीं ठीक वो किताब हमारे इधर रहेगा नौत्तम ठाकुर का प्रेम भक्ति चंद्री का आदि भक्त ठाकुर बस दो चर की ये तो हमको करना पड़ता है चैतन्य मापो की सेवा के लिए इसी को रख के हम चैतन्य तो मापो के पास चले जाएंगे हम प्रतिज्ञा करके बोलते हैं और कुछ नहीं चाहिए ऐसा सुंदर साफा बात बताया आप अगर बांग्ला जानते तो कमाल हो जाता मेरे गुरुजी विदेशी लोगों को बोलते थे बाबा बांगला सीखो यू मस्ट लर्न बेंगोली अदरस यू कैनॉट टेक द एग्जैक्ट टेस्ट वो जो आस्वादन है ये नहीं कर पाओगे वहां जगदानंदपुर ने सुनो लिखे हैं जोधि प्रणय राखिते चाव चाहो गौरे स्वने इसका हम हिंदी कर देंगे जोधि प्रणय राखिते चाव चाहो गौरे स्वने छोटो हरिदास कथा थाके जा नमोने यदि तुम गौरांग महाप्रु के प्रेम करना चाहते हो प्रीति संबंध बनाना चाहते हो बी केयरफुल ई मस्ट रिमेम्बर ऑल अबाउट वट है केस ऑफ हरिदास छोटा हरिदास इसको बोलो मत जब ये भूलोगे चैतन्य मापू तुमको कुछ कृपा नहीं करेंगे हमको तो नित्यानंद बाबू के ऊपर ज्यादा भरोसा है क्यों वो बोलते गौरवी रूठ जाए तो बोले करना पड़ेगा जैसे जगाई माताई का केस है अब तो सुबह उठ में हम जगाई माता बोल के चिल्लाते हैं जगाई माता क्यों जगई माता पथित पावन हो गया ना अब उसका नाम लेने से चैतन्य बापू संतुष्ट हो जाएंगे आप बोले कि जगाई माताई का नाम क्यों लिया जगह माता थोड़ी हमारा मापिक गए वो तो हो गया उसका का कितना चमत्कार चीज है काल महाराज आज हम शुरुआत में जब शुरू किए तो शुरुआत में हमने जो श्लोक बताएं क्या श्लोक बताएं धन जीवन जो वन राजखम नहीं नीत मनुख ना स्व परम तेजो गज गो दुम कानन विदुम क्या बोला धन जीवन जौवन रज सुखम नहीं नित्य मनुखन ना नाशवान वस्तु पर आपका कोई अट्रैक्शन होना नहीं चाहिए हर्बदा हमारा प्रार्थना है आप लोगों का चरणे हर वक्त ये बोलना कुलो देवी जोग मोरे की पाकोरी आवरम संग तुम्हें विश्व दोरी ये जो, जो जोगमाया है यही ही महामया का काम करेगा जग जदि अगर विमुख हो जाओगे गुरु वैष्णव से ये आपको धक्का लगा के बाहर कर देगा जैसे धक्का लगा के बाहर कर देते ऐसी माया माया छाया माया, माया और जोग माया अंतरंगा शक्ति इनका सामने बार बार प्रार्थना करना देवी तुम तो विश्व दूरी विश्व को जन्म दियो तुम हमारा मैया ये हमारा मैया ये तो कहने का बात है हमारा मैया कौन है तो आप ही हो समझा नहीं मैं ये तो कहने का बात है ये हमारा मैया है मैया का तबीयत खराब हो गया कैसे रहेगी ये तो हमारा हमारा माया है माया तो माँ तो ये नहीं है माँ तो वो है वही तो जितना सारे संतान को जन्म देती छागल भेड़ा गोरू जितना सारा वही तो जन्म देती है इनका सामने बार बार प्रार्थना करना वो कीर्तन करना कीर्तन किताब है ये बार बार रोज जो आप कृपा करके मेरा ऊपर से पर्दा को हटा लो हमको सच्चाई का सामना करने दो नहीं तो भजन करते रहो गुरु वैष्णव का साथ पास बैठोगे लेकिन जब तक गुरु वैष्णव का पूर्ण कृपा ना हो तब तक आपका माया भी छूटेगा नहीं माया देवी का पास एप्लीकेशन करने से भी होगा नहीं लेकिन कब माने जब गुरु विष्णु का प्रीति है प्यार है आप और प्रार्थना करते रहोगे और ज्यादा हमको समझाओ कैसे क्या किया जाए हम तो गलत रास्ते में चलने वाला ही है बद्ध जीव है तो ये भक्ति विनोद ठाकुर ने सुंदर गोद्रुम कानन कु गोद्रुम कानन में जो घूमने वाले गौरांग गोद्रुम गो मैं गुमाता अद्रुम मन विक्ष ये दोनों वृंदावन है और एक जाएगा वक्त मठा को थोड़ा आगे चल के लिखे रमणी जन संग सुख सके रम पर ए रमणी जन संग सुख चके चरम भयदम पुरुषार्थो हरम क्या बताया देख रमणी जनसंग सुख जे होता है चरमे भयदम पर परमार्थोहरम जितना सारे आपका अंदर में असली चीज है सब आपको लेकर नंगा बना के फेंक देंगे कपड़ा पहनने से क्या हम तो नंगा ही है हमारा सा नंगापन का समाप्त नहीं हुआ हुआ कब होता है जब पेमास्वादन होता है भक्ति जब आए सारे समाधान काल हम चर्चा करते करते बताए थे आज देखोगे किस लिए सब श्लोक को हम उठाए चुन चुन के एक श्लोक को जो हमारा दिल में आता है ठाकुर जी के इच्छा से किस लिए ये अभी आपको पता चलेगा काल आपने सब सुने थे साधो देव मोनू का सब परंपरा विवश है सब सुने थे उसमें आगे चल के आपने सुने सर जाति आदि सब कोई का कहानी अम्बरीश आदि सब कोई का कहानी सुने हों चवन ऋषि का कहानी नौभक् नभा जो हैं उसका कहानी सुने हो अमरीश दूरवासा है अनभागनंदन नवभागनंदन नाभाग नाभागनंदन नंदन ये ना सब हुआ फिर आगे चल के आपने देखो मानधाता मानधाता का कहानी सुने हो कार बताए थे और मानधाता जो हैं मानदाता का जो पचास कन्या को ये जो सौवर ऋषि शादी की मानदाता का लड़का का नाम है मुचुकुंदो जिन्होंने पर्वत की गुहा में सोए रहे दशम स्कंद में आएगा बड़ा भारी बड़ा पावरफुल वह आएगा काल जल्दीबाजी में जल्दीबाजी करने से उल्टा होता है कभी कभी हमारा भी दिमाग खराब हो जाता है। ये जो काल बताए थे इक्खाकू का लड़का बिकुक्खू जो मांगसो लेने के लिए जंगल में गए थे जो ये होगा जग होगा उस में एक खरगोश को खा बोला ना तो ये मांसो अपवित्र हो गया था इसी वैशिष्ट मुनि आने का बाद बोले तो चलेगा नहीं तो उच्छिष्ट है तब तो राजा बहुत गुस्सा होकर उसका पिता गुस्स का गुस्सा होके इक्खा को उसको राज्य से निकाल दिया गया लेकिन ये जो इसका बाद जो वैशिष्ट मुनि अभिशब्द देने का बाद ये बा ये जो अभिशब्द देने के बाद ये सौ बोल के जो है ये भगीरथ का वंश में जो सौ जो है जो गंगा आने भगीरथ इनके बाद सौ जो है सऊदास बोल के एक राजा इसी खानदान में सऊदास का बारे में और का हुआ था हमारा कन्फ्यूजन हो गया जल्दीबाजी में तो ये सौदास जो है ध्यान देना विशेष कुछ बात नहीं ऐसे यहाँ सऊदास बोल के जो राजा है उन्होंने गया था जंगल में जंगल में याद गया तो एक राक्षस को देखा जब राक्षस को देखा उसको राक्षस को मार डाला लड़ाई हुआ था राक्षस मर गया जब राक्षस मर गया तो राक्षस का भाई था बोले मैं तेरा बदला लेके रहूँ देख ले तेरा शाम तो आमना साम नहीं करेगा नहीं तो तेरे को हम चखाएंगे मजा वो क्या गया अपना स्वरूप को बदल कर इस सोगदास राजा का उधर आके बोला रसोईकार जो रसोई करते सुपकार रसोई का भूमिका में बोले तंखा ले रहे और रसोई करे सुंदर रसोई करे वैशिष्ठ मुनि सोदास का गुरुजी है वो पूरा खानदान का वैशिष्ठ मुनि तो मरता नहीं वैशिष्ठ मुनि तो लंबा आयु है तो आप देखोगे वैशिषि वैशिष्ट मुनि कोई का गुरु है, है? जितना परंपरा सब वैशिष्ठ मुनि करता है जाग जगो सब जितना मारे गए वशिष्ठ मुनि जीत अभी भी है वैशिष्ठ मुनि अभी भी है संदेह मत करो ये जो वैशिष्ठ मुनि है इन्होंने ये तो देखा जब ये राक्षस को मार डाला उनके भाई उनका घर में सो सुपकार होके छुपे हुए हैं रोई कर रहे हैं बोले एक दिन बदला लेंगे जब ये आए हैं वैशिष्ट मुनि तो भोजन का टाइम में नरमांश रानना कर कर उनका प्रवेशन किया जब खाने दिया बिकार ना है इसमें ये सब इसमें ना है जब दिया तो दिव्य चोखी में देख लिया नरमांश है तो वैशिष्ठ मुनि एकदम सांप लगा दिया किसको सौदास को सौदास को तू राक्षस हो जाएगा तू हमको नरम दिया कितना बड़ा अपराध किया सौदास बोला हमको मालूम नहीं आपने मेरे को सांप दे दिया आपको तो मालूम होने चाहिए हमने नहीं किया कुछ बाद में पता चला वो दुष्टों ने किया लेकिन सांप तो दे दिया अब कुछ उपाय नहीं सांप का घाटा और बढ़ाई कर सकता है तो रोबारो जो भी यहाँ अभी वो राक्षस हो गया राजा राक्षस हो गया हैं और ये सौदास भी जो काल बोला था ना उसका बारे में ये इसका ये सांप का बार सांप उसने नहीं दिया था वो जंगल से चला गया था इक्खाकू जब संसार छोड़ के चले गए तो राज्यों का सारे आदमी उसको लेके आए फिर सिंहासन में बसाए थे उसको पहले जो इसको बाहर इक्खाकू का इसका बारे में सापा सापी हुआ था अर्थात ये जो सांप दिए वैशिष्ट मेने उनको तो राक्षस बन जा वो भी ऐसा करके पानी लेके गुरुजी को सांप देने के लिए गया तो स्त्री ने बारण किया सांप मात दो को तो ये तो मंत्रो कर दिया था ये पानी कहाँ जाए पानी फेंक दिया कहाँ अपना पैर पे पड़ा और पूरा काला हो गया पैर इससे बाद उसका नाम है कलमस पूरा काला हो गया अपना मंत्रो पद पर जल कहाँ फेंके कुछ नुकसान हो जाए किसी का अपना पैर पर पे फेंक दिया और इन्होंने बहुत सारे लंबा चौड़ा कहानियाँ इन्होंने जंगल में गया एक ब्राह्मण ब्राह्मणी प्रीति कर रहा था प्रेम कर रहा था उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ कर खा लिया ब्राह्मणी ने साफ दे दिया ब्राह्मणी ने साफ दे दिया तुम राजा हो तुम याद करके देखो तुम राक्षस नहीं हो तुम तो सांप के द्वारा राक्षस हो तुम हमारा ब्राह्मण को खा लेगे तो सुना नहीं बोलो तुम भी ऐसा करोगे तुम्हारा जब ऐसा हालत आएगा तुम भी मर जाओगे प्रेम करने जाओ तो इससे बड़ा भारी इसी खानदान में आ, जो आगे चलकर कर खट्टांग राजा पैदा हुए खट्टांग राजा का कहानी हमने बताए थे सीतापति श्री रामचंद्र का कहानी बताए थे और बूथ का बूथ का उत्पत्ति तो पहले ही बना बताए थे हमने बूथ कैसा उत्पन्न हुआ न बताया नहीं हु? हाँ बताएं नहीं बुध का कहानी बताएं बुध जो शादी किए थे शुद्धुन्नों का साथ जंगल में घूंढते घूरते लेडीज हो गया था भूल जाते हो उनका साथ बुद्ध बुध उसको देखे शादी कर ली अब उसका बुध का जो जन्म है उसका वो पता नहीं बुद्ध का जन्म है चंद्रमा से बृहस्पति का जो पत्नी है उसको हरण करके ले गया था इसमें बाद में लड़ाई हुआ था जो भी है इसमें ये बुध है उनकी पुत्र पूर्ूरोबा का कहानी हम काल बचा दिए बता दिए थे याद करके देखो काल है किनका पुरु का उर्वशी का साथ जो संबंध है उसको बता दिए थे यही वही वंश में आगे धीरे धीरे जो ऋचिक ऋचिक जो हैं ऋचिक का कहानी ऋषिक मुनि इसके बाद जमोदग्नि ऋषि जमोदोग्नि ऋषि आप जानते हो परशुराम जी का पिताजी ऋषि का जो पुत्र है रेणुका उनकी मां रेणुका उनकी मां और जमोदग्नि ऋषि तो भजन करते हैं आश्रम में रेणुका जी एक दफ़े पानी लेने के गए हवन का टाइम है और पानी आने लाने के लिए गए वहाँ नदी में जा के एक गंधर्व का लीला देख के उधर थोड़ा ठहर गए थोड़ा मन चंचल हो गया थोड़ा सा कुछ नहीं हुआ वो पानी में जल लेने के लिए गई और वहाँ ऐसा कर रही कर रहा था वो लोग देख के थोड़ा बहुत चंचल हो गया इसमें थोड़ा पानी रहने में देरी हो गया उसमें तुरंत यहाँ जमदग्नि ऋषि को पता चल गया तुरंत जब पानी लेके आए तो एकदम एकदम आंख का हो गया अब परशुराम जी को बताएं परशुराम माँ को काट डालो अभी बेबिचारी नहीं है तो परशुराम ने क्या पुरुष परशुराम का पहले उनको जो भाई हैं उन लोगों को बोला था जितना सारे बड़े भाई है बोलो माँ को मारो बोलो माँ को कोई मारता है मारेगा नहीं परशुराम को बोले परशुराम माँ को मारो काट डालो अब भाइयों को भी मारो मेरा बात सुना नहीं आज जम्मूदनर है कौन पहले तो देखो तो बुरसुर हमने छलंग से उठाया अपना कुठार और एक एक करके सारे गला को काट के फेंक दिया उसके बाद पिताजी बोला हम तुम्हारा बहुत संतुष्ट है तुम्हारा आज्ञा पालन किया अब बर मांगो बोले बर तो ये मांगे कि जो हमारा माताजी और भैया सब काट दिए हैं इसको पता ना चले जैसे तो तो सोए रहे और जग के उठे आशीर्वाद दे दिया उठ के पर खड़ा गए वो पिता का प्रभाव जानते थे ये परशुराम बड़ा भारी क्षमताशाली लेकिन ये परशुराम ऐसा हुआ पिताजी का उधर जो आश्रम है जमोदग्नि मुनि का कार्तवीजो कार्त्य अर्जुन बोल के एक राजा बड़ा प्रभावशाली राजा हैं ये कार्तवीजो अर्जुन दत्तात्य ऋषि का पास कीपा मिला था इसको बड़ा प्रभाव हजारों हाथ है इसका बड़ा खमता है इतना बड़ा खमता है कि रावण का नचाए ऐसा करके ऐसा खमता एक आतवर्जु नौ जुन एक दफे पूरा अपना सैन्य सामंत सब लेके आए जमदग्नि का आश्रम पे तब तो कोई नहीं थे जमदग्नि मुनि ने सोचे कि राजा आए देश का राजा इसको इसको स्वागत करे कैसे करे वो तो निष्किचन है उसका आप पास सूरभी गाई माता थी सूरभ गाय माता तो प्रभाव है सुरोभी गाय माता का पास ये जितना सारे खाने का वस्तु है सब मांगे सुरोभी मैं सब दे दी और सूर्य ये तो है ये जो है और दे दिए और देने के बाद वो जो धेनु जब देखे तो राजा बोले तो काम का चीज है ये इसका नंगा बाबा का पास रहे कि क्या फायदा हमारा पास रहे तो, तो काम बनेगा तो ले इनको लेके चलो इनको लेके चले तो गौ माता रोने लगी अरे हमको ले जा रहे लेकिन वो ऋषि के इसका साथ क्षमता ऋषि का तो पावर है ऋषि क्षमा सिल है क्षमा कर देते हैं ऋषि का पास जोर जबर से लेके गए ऋषि ने रोए क्या करे मैया को लेके गए उसका बाद जब परशुराम लौट के आए बस देखो बेटा ऐसा हुआ सूरभ मैया को लेके जोर जोर से चले गए जब चौकी जब चले गए तब तो परशुराम बोले ठीक है उसको मजा चखाएंगे आप बोले क्या करे अपना कुठार को लेके आ सब यीर्थ धनुष है ही है नाम तो परशुराम जी है और जाके इसका एकदम जैसे किला का पेड़ जो काटता है ऐसा काटना शुरू कर दिया हाथ को पूरा भूजू काट दिया पूरा एग्जाम खत्म कर दिया और कार्त्य को खत्म कर दिया हबी धन ने ये जो गोमाता उसको लेके आए इसके बाद परशुराम जी ने जंगल में गए तो थे काम पे इनके जो लड़का लोग हैं, इन लोगों में जो जीवित वो सब आए आके जमोदग्नि मुमी को ही काट के मुंडों को फेंक के चला गया अब सोचो क्या बात है जब ऐसा किया तो रेणू का मैया रोने लगी हा तातो हाथ परशुराम दे गए उसका जगबल है आप सोचोगे जंगल में गया ऐसा रोने से थोड़ी होगा आप सोचोगे आप जो भी कुछ चिंता करोगे सब आपका रेफरेंस वर्ल्ड जो है इसी का मुताबिक चिंता करोगे समझा मेरा बात कोई भी इंसिडेंट हो आप सोचोगे हमारा लिए तो ये संभव नहीं है दुनिया आदमी इसका लिए कैसे संभव है आपका जब भी चिंता करोगे किसी अप्राकृत वस्तु के आपको अप्राकृत विद्या बुद्धि नहीं आएगा आप सोचे ये कैसे संभव है तर्क आएगा तर्क आएगा ही अब इसने समाधान क्या वो गया वो जंगल में वो माइया है तो इधर से रोई और समझ कैसे पाए यह भी कोई बात हुआ हम साधारण आदमी है क्या परशुर कौन है देखो भगवान का क्या अवतार नहीं परशुराम जी को तो सारे देवता लोग को यहाँ से बुलाओ इंद्रो समझ जाएगा ठीक ठीक से बुलाओगे उसका जोगबल है ना उसके द्वारा उसको दूर दूर दर्शन आपका अंदर का भाव पहचानना जानना सब इसका स्वाभाविक है इसका कोई बात नहीं ओ जो दौड़ के आए और जब देखे पिताजी को ऐसा किया अरे महाराज उसका हो गया वो बोले ठीक है अब 21 बार वो क्या किया पूरा पृथ्वी को निकत्रिक कर दिया बोला हम निकत खत्रियो नहीं रखे खत्रियों का इतना हिम्मत है जो जो चाहे वो दादागिरी करे पूरा एकदम निकत्रिय कर दिए महाराज ये पूछो मत ऐसा हालात हो गया और अस्वाभाविक अवस्था और मुंडो काट के जितना सारे खत्रियों को मुंडो कांते सामंतक पंचक जो आपको यहाँ कुरुक्षेत्र का उधर समंतक पंचक है उसमें दो ह्रद बनाए ह्रद एक ह्रद है ना ब्रह्म कुंडो देखे सामंतक पंचक में बनाए एक और ऐसे हैं विश्वमित्र जो है गांधी से जन्म हुआ था ये तो विश्वामित्र क्षत्रियो थे लेकिन क्षत्रियो जो है वो क्षत्रियो भाव को छोड़कर वो तो प्राप्त हुए पहले खुद तीय जन्म हुआ था उसका जन्म की कहानी है बड़ा लंबा छोड़ा और फिर विश्वा मित्रो बहुत बार वैशिष्ट मुनि को कहे हमको आप ब्राह्मण बोल के स्वीकार कर लो तो वशिष्ठ मुनि मिले तो हम स्वीकार नहीं करेंगे क्यों नहीं करोगे आप तो आपका आया नहीं वो भाव हम कैसे स्वीकार करें समझा सपोज आपका संन्यास का अवस्था हुआ नहीं हम जैसा आदमी तो कभी एग्री नहीं होंगे कुछ भी आप करो सेवा हम राजी नहीं हुए क्योंकि आपका आग में डलेगे क्या जब आपका स्थिति नहीं है तो आपको नहीं देना अब बात ये है तो ये आग के बार जोत जबस्ती करने लगे वैशिष्ट उन्होंने बोले देखो आपका अभी हालत नहीं हुआ कि आप संन्यास लगे ऐपको ब्रह्म ब्रह्मण ब्राह्मण तो ब्रह्म से हम बोल नहीं सकते तो पीछे पड़ गया उसका पास लड़ाई बहुत सारा हंगामा हुआ बाद में एक दिन उनका ये बात का मसला समाधान हो गया इन्होंने वशिष्ट मुनि का लड़का फिर का सबको मार दिया आक्रोश में आकर खतियों तो है ही है गुस्सा तो है ज्यादा फिर भी वैशिष्ट मुनि उसका ऊपर बदला नहीं लिया देखो क्या बात है आप वैशिष्ट मुनि का विचार करोगे अब क्या कर रहा है वैशिष्ट मुनि कुछ भी कर सके वो तो मांसू भी खा सके और बिना खाए भी हजार साल रह सके आप सकोगे ये सबको अपना जीवन के साथ तुलना करो तो ये सब है अपराकृत विषय है प्राकृत बुद्धि चले नहीं दुर्भाषा मुनि इच्छा करे तो 100 साल बिना खाए रहे और हो सके तो हो सके तो इतना खा लेंगे तो आप दे नहीं सकोगे दुर्वा का रस खा के जीते थे दुर्वा का रस इसलिए नाम हुआ दुर्वासा आ, अशन धातु अशन मतलब संस्कृत में खाना असनामी खाना दुर्वासा दुर्बों का रस खा के जीते थे हैं, वो आयुर्वेद का आदमी बोलते हैं तीन चार आम्ल की आप खाओगे कांचा आमल की तब पूरा आप आपका शरीर का क्रिया चलेगा कुछ नहीं होगा अब आपको तो हिम्मत नहीं होगा ऋषि मुनि ये सब जो साधु संत है वो करते हैं उसको कुछ नुकसान नहीं होता लेकिन ये सब हिम्मत इस इधर का आदमी का नहीं होगा जो भी है अभी वो शिकार नहीं किए इतना हंगामा कर दिए फिर भी एक दफ़े ये ये जो मुनि है विश्वामित्र मुनि पिस् ने एक दफ़े उसके कुटिया में आए कुटिया का दरवाजा थोड़ा बंद था अंदर में वैशिष्ट मुनि कह रहे कह रहा है पत्नी को ये जो है ये चीज ये विश्वामित्र जी को देना वो भजन करता है उसको देना चाहिए ऐसा करके बोल रहा है अरे ये कानों में आया उसका जब कानों में आया वो पागल हो गया अरे जिनका खनन को उजर करने के लिए इतना निष्ठ किया वो इरा इतना हमारा मंगल मानते हैं हमारा बोले ये इसको दो ये भजन करता है कठोर भजन करते हैं इसको ये इसको चाहिए हमारा नहीं चाहिए इसका लिए रख दो ये जो सुना उसका अंदर में जितना सारे हिंसा था मिट गया और आके छलम लगा के पैर में पड़ा महाराज हमको क्षमा करो हम तो आप जैसा उदार आदमी साधु संत तो आपका ऊपर भरा भारी अत्याचार किया बस वशिष्ठ मुनि ने मारा महाराज आपने नहीं कुछ किया ये तो लिखा था किसी को उपलक्ष्य करके कुछ घटना होता है किसी को उपलक्ष्य करके कोई घटना घटता है ये तो होना ही था इसलिए हुआ हम आपका ऊपर गुस्सा नहीं है जब वो पैर में पड़ा और रोने लगे तब उठा के बोले आज आपका ये खिताब दिया जाएगा टू डे इज द टाइम वैन आई कैन गिव दिस टाइटल तब से वो ब्राह्मण भक्त हुआ। जब तक तो आपका अंदर में हिंसा विदेश मास्टर जो रहे ये ब्राह्मण हो ही नहीं सकते जब सर्व जो का जमात है महाप्रभु के ऊपर हिंसा किया था एं? अब बाद में जब मरने का टाइम हुआ महाप्रभु जाके इसका वो महाप्रभु का कितना कुछ नहीं जाता बोला फिर भी महाप्रभु उसको कभी भी कुछ नहीं क्योंकि ये सर्वभम का जमात है ये सोचना पड़ेगा महाप्रभु बोलते थे कि शिवानंद तुम्हारा घर का जो कुत्ता है वो भी अपना अपना आदमी है और सर्वभम भट्टाचार्य जो घर का घर में, में कोई कुत्ता रहे इसको भी हमारा आदमी है हमारा अपना है आदमी तो नहीं है कुत्ता है फिर भी अपना है तब प्रभु का ऐसा प्रीति है जब ऐसा करके स्पर्श किए उठाया उठाने का बाद अब कह रहे हैं सर्वभमो यही सर्वभम का जमात अमोग उठो तुम तो ब्राह्मण हो ब्राह्मणों का अंदर में तो कोई मास्टर जो होना नहीं चाहिए वहां बताए सहोज निर्मौल ए बांग्ला में बताए ध्यान से सुनो तो समझ में आएगा सहोज निर्मोल ए ब्राह्मण हृदय ये स्वाभाविक ब्राह्मण इधर निर्मल होता है मास्टर जो चंडाल कहने यहाँ बसाइला पवित्र स्थान कहने अपवित्र कहिला समझ में आया मास्टर जो चंडाल रूपी जो हिंसा विदेश मास्टर था इसको इधर क्यों बैठा है यह तो राम जी का बैठने का जगह कृष्ण जी का बैठने का जगह है और बैठा के सहोज निर्मल है ब्राह्मण का वैष्णव का उसमें घटिया चीज कुछ नहीं रहते मास्टर जो चंडाल कहने यहां वसाईला आपने पवित्र क्यों कर रहे हो ये तो पवित्र स्थान है यहां, भगवान का बैठने का जगह है इसीलिए तो गुंजिटा मंजन वहां दिखाए ये गुंजिटा है इसको मांजन करो ऐसा मंजन करो हरि कथा सवन कीर्तन जले सवन कीर्तन जले करे मांजन मांजन कैसे करोगे घर में जाके शोभन करते जले करे मार्जन शोभन कीर्तन करते रहो हृदय देखो कितना जल्दी मार्जन हो जाए निर्मल हो जाएगा बच्चा जैसा हो जाओगे मासूम बच्चा उसमें माँ देखे देखा कि जो जैसे गुंजीरा को मंजन करा ऐसा माँ पी का अपने हृदय को मंजन करो संकीर्तन के द्वारा हरिकसा के द्वारा अच्छा जगह पे सुनो बाजार का पासा मत सुनो उसमें तो सार वस्तु कुछ नहीं है तो यहाँ क्या हुआ परशुरा यह जो है विश्वामित्र का कहानी हमने बता दिए अब विश्वामित्र ऐसे आपका है विश्वामित्र को अभी ब्राह्मण का उपाधि दिया गया और तब से वो ब्राह्मण होके रहे जब ये अब जो हमारा जमनदग्नि मुनि इनका जो सर काट दिया था इसको शरीर के साथ जुड़ा के जग् हुआ था उसका अभी भी स्थिति है ऊपर में जगह है जमाद्गन इनका जगह है नहीं, नहीं मारा इधर आके इधर एक आश्चर्य है इसी वंश में आगे चलकर देवजानी और श्रीमा स्वर्मिष्ठा का विचार है नहुस एक राजा था इसी वंश में नहूस इतना खमताबान हम्म जब नहुस ने उधर इंद्रो का शासन करने का वो कुछ बात हुआ था इस समय नहुस ने सर्गोराजों को पालन किया नहुस नहुस का दिमाग खराब हो गया था जब भी वैभव आए पोजीशन रैंक आए आदमी का दिमाग खराब हो जाता इंद्रो ऐसा स्थिति हुआ वो सिंहासन में नहीं बैठ सके वो भाग गया उस समय नहुस ने राजत्व का पालन किया इंद्र को कोई सांप लगा था मतृभूमि में आए उस सब बहुत कहानी है उस समय जब तक तो सांप था तब समय तो नहुस सिंहासन में बैठ लेकिन सिंहासन में बैठने के बाद उन्होंने विचार कर लिए अगर हम इंद्रों का सिंहासन में बैठे तो इनके पत्नी भी हमारा होना चाहिए बोले ये क्या बात है महाराज ये तो हो ही नहीं सकता ऐसा दिमाग खराब हो गया तो सोची देवी वो जो सोची उनकी पत्नी ना का नाम सची इंद्रों का लक्ष्मी है उनको बताया गया वो तो डर गए बोले क्या बात है कैसे करें तो सुविधा और सारे इन्होंने बताए इसको हम तो ऐसे हम सकेंगे नहीं तो इसको बोले ठीक है इनके इनके साथ हम रहेंगे लेकिन उनको हमको लेने का टाइम पे पालकी करके आना है और ऋषियों का ऋषि जो जो तेजियान ऋषि अगस्त आदि सब ऋषि का ऋषि के द्वारा बाहित पालकी में आना चाहिए वो ऋषि को पालकी का जो आदमी है वो बना के आए तो हम तब हम उसको स्वीकार करेंगे नहीं तो हम स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका दिमाग खराब हो गया विचार नहीं कर सका ब्रह्म ब्रह्म जितना सारे ऋषि हैं उन लोगों को लगा दिया अ पालकी लेके चलो हम राजा हैं तो उन्होंने बोले ठीक है चलो पालकी लेके चलने सर है स्वर्पो माने जल्दी चलो ऐसा करो ऐसा करो बोलने लगा ऋषियों ने उसको साफ दिया है जा बेटा सांप हो जाए सांप होके गिर गया स्वर्पो मने स्वर्प मने चलो अरे इसका माने वो तो भी जा साफ हो जा वो अजगर साप के भूमि में गिर पड़ा ऐसा करके एक एक करके शास्त्री मिलता है जो भी है नहुस के पुत्र है जजाति इनके ही वंश में आगे चलकर देखो अजगर प्राप्त हुआ और जजाति कौन है कैसा है ये सब समाधान हो जाएगा अभी तो जजाति नहुस का पुत्र है अभी ये समझो बात यह हुआ कि शुक्राचार्यों का जो कन्या है शुक्राचार्य ब्राह्मण है देवजानी और विश्वपरवा राजा है विश्वबर्वर राजा उस समय विश्ववर्वर राजा राज गद्दी पे बैठे थे विश्ववर्गा का कन्या का नाम है स्वर्मिशा दोनों में दोस्ती है शौखियों के साथ घूमने फिरने उद्यान में घूमने फिरने गए जब घूमने फिरने उधर गए उधर घूमते घूमते क्या किया बोले ठीक है जलाशय सुंदर जलाशय उसमें थोड़ा नहा ले नाने का टाइम में अपना कपड़ा फपड़ा उतार के जो करना है जो छोटा मोटा कपड़ पहन के नहा फिर उधर से देखे जब नाने का नहाने में व्यस्त थे सब उस समय देखे शंकर और पार्वती उधर से जा रहे हैं, उस समय उनको देख के सारे डर गए बोले ये तो आ गया जल्दी कापर जल्दी कापड़ पहने जल्दी क्योंकि आ गया ना शंकर भगवान और पार्वती वो जल्दी जल्दी उठ के कापड़ पहनने लगे इसमें कापर थोड़ा चेंज हो गया अर्थात शर्मिष्ठा का कापुर ये जो देवजानी उनके कांपड़ पहन ली वो उनके कांपर पहन ली उल्टा हो गया देवजानी जानी का, का, कापर शर्मिष्ठा पहन ली उसमें गुस्सा हो गया देखो ऐसा जैसे मैया लोगों में इतना जल्दी छोटे छोटे बातें में लड़ाई लग जाते कपड़ा पहने वो तो हर गाली देने लगे अरे हम ब्राह्मण हैं तो गुरुपुत्री हैं तू हमारा खबर पुर कु, कु, कु, कुकुरी है ऐसा है क्यों पहने और बोले तू तो कुकुर का माफी हमारा राज दरबार में खाना रहने तब तो तेरा रोटी मिलता है ऐसा कह के, के गाली गाला जोगिया दो दोनों में इतना संघर्ष हुए कि दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और उसमें एकदम दोस्ती तो खत्म हो और उसके बाद एक देव को धक्का लगाकर एक कुएँ में फेंक दिए बड़े जहाँ यहीं रह जा कपड़ा वपड़ा से उतार के उनको धक्का देकर उधर फेंक दिए स्वर्मिष्ठा भागे आए स्वर्मिष्ठा आके घर में रह गए और इसमें क्या हुआ वो तो जंगल में है पिताजी और तो चाच्य जो गुरुजी को पता नहीं है तो बेटी कहाँ गई पता नहीं आ रही है ठाकुर जी से इच्छा से ठाकुर जी का जो होनहार का खेल है वहाँ जजाती जो राजा है वहाँ घूमते फिरते पानी का प्यास लगा थोड़ा तो घूमते फिरते उधर आए आके पानी के लिए दिखी एक लड़की वहाँ जो है वह पड़ी वो बोले रोने लगी तो उसको देख के अपना कपड़ा उतार दिया बोले इसको पकड़ कर आ जाओ फिर उसका हाथ पकड़े ऊपर जब आए तो बोले राजन परिचय मिला ज जाती हैं राजन हमारा हाथ आप पकड़े हैं तो पानी ग्रहण किए तो हमारा हाथ और कोई पुरुष ना पकड़े अर्थात आप मेरे को शादी करना बोले तो कैसे हो सकता आप शुक्राचार्यों का बेटी आप ब्राह्मण हैं हम खुद्यु हैं बोले ना बृहस्पति का जो बृहस्पति का जो लड़का है कच्छ ये मेरे को साँप दिया था हमारा ब्राह्मणों के साथ शादी नहीं होने वाला है ये ठाकुर जी का ये अरेंजमेंट है आप जो हमको हाथ पकड़े तो हम ही पकड़ के रहना बोल के उठाए ठाकुर जी का इच्छा इसमें शादी हो गया शादी होने का बाद अभी वो तो निकाले कुएं से निकाले और घर में आके रोने लगी ऐसा ऐसा हमको किया है स्वर्मिष्ठा ने इतना जोर रोने लगी और शुक्र जी बोले क्या हुआ बेटी बोले ऐसा ऐसा हुआ उनको भी गुस्सा हो गया क्या हमारा बेटिया रानी सम्मान है हमारा हमारा बेटिया के अपमान किए चलो हम देखते बोले जब राज्य से निकल जाने का चक्कर में थे तो विश्वपुर को खबर हो गया गुरुजी जा रहे हैं तुमने गुरुजी का अपमान हो गया हमारा बेटी से तो गुरुजी जा रहे हैं ओ सुपनास गुरु जा रहे है जाके रास्ते में आके दूर लगा के एकदम पैर में गिर गया गुरुजी बचाओ गुरुजी बचाओ बिना आप बिना तो हमारा कोई रास्ता है नहीं बचाओ चोड़ मेरे को हम सुनना नहीं चाहते कुछ बचाओ आप आप जाओगे तो कैसे होगा तो फिर मान लिया ठीक है लेकिन एक काम करो मेरा बेटी जैसे संतुष्ट होए ऐसा व्यवस्था करो जाओ तुम्हारा बेटी ने ऐसा अपमान किया मेरा बेटी को सम्मान नहीं है जाओ समाधान करो तब उनको पूछी गई बेटी बोलो आप तो जो हो गया तो हो गया अभी बोलो समाधान निकालो क्या करना चाहिए बोला हमको जिधर शादी दोगे उस जगह दासी का रूप में जाए जिंदगी बर्बाद कर दिया ना जहां हमको तो शादी शादी होगा हमारा ये दासी का रूप में हमारे साथ रहेगा हर जीत जिंदगी भर और होगा तो शादी जजाति से राजा है जजाति के साथ शादी हुआ जजाती शादी कर लिए और उस समय बड़ा भारी जोलूस निकाला उसके साथ बहुत सारे कन्याएं आदि सब दे दी शर्मिष्ठा का साथ बहुत सारे चीज़ दी विश्वपरवा बोले गुरु जी का कन्या का शादी है तो मामूली नहीं है तो सारे दे दी उसके बाद एक बात कही एक बात कह दिया बोले देखो ये जो शर्मिष्ठा तुम्हारा साथ जा रही है शर्मिष्ठा को कभी पत्नी का आसन में नहीं बैठाओगे ये कंडीशन है मेरा जजाति को बोल दी जज नहीं ऐसा कोई बात नहीं ठीक है जब गए तो इसके बाद जजाती और देवजानी संसार किए और ये तो है राजा का बेटी दासी बन के गए तो क्या हुआ तो है तो राजा का बेटी उसका स्वभाव कहाँ जाएगा राजा का बेटी के ऊपर राजा का ही तो आकर्षण होगा ना जब जजाति को बोले देखो हम तो दासी बन के ऐसे आए लेकिन हम तो राजा का बेटी है हमारा भी सम्मान है आपको ही हमने अपना अब तो, तो दूसरा जगह हमारा शादी नहीं होगा हमको भी थोड़ा बचाओ आप तो उन्होंने उनका कहना माना मान के उनको भी संतान पैदा हुआ वहाँ इधर जो खबर चला देवजानी को देवर देवजानी, देवजानी इतना गुस्सा हुआ कि एकदम आँख कम अभी जलते रहे आंख का अभी जलते रहे वो इतना गुस्सा हुआ तो जाने लगे कहा अपना पापा का पिताजी का घर पिताजी का घर में चले गए और जाके सारे शिकायत किए देखो ऐसा ऐसा पिताजी आपने कर, बोले थे लेकिन वो माने नहीं ऐसा ऐसा हो गया बोल के लेके गया अब क्या करे पिता पिताजी ने बोला ठीक है उसको हम सबक सिखाएंगे जमात को वैसा बोले ऐसा सांप दे दिया कि उसका पुरुषोत्व तो नाश हो जाए बृद्धत्व तो हो जाए पुरुषोत्व तो ना मतलब विद्ध हो जाए सांप दे दिया ऐसा ऐसा जड़ा तू हाँ ऐसा कर नौजवान आदमी है और सांप लगा दिया जा बुद्ध हो जा ऐसा विद्ध हो गया हाथ पार हिलने लगे तब तो जमात ने बोले सुखाचाज जी को सोसुर जी को ये जो किया आपका ही तो नुकसान किया आपका बेटी तो हमारा ही है तो बोल तो बात तो ठीक ही है तो उल्टा कर दिया हमने सांप तो दे दिया गुस्सा में आकर अब क्या किया जाए बोले ठीक है अगर किसी ने तुम्हारा साथ अपना जौबन को एक्सचेंज कर ले तो हो सकता डॉक्टर जौबन को एक्सचेंज कर दे उन्होंने आए अपना जो जोदू है जो जाति का एक बड़ा लड़का इनको बोले बेटा आपका जौबन मेरा दे दो मेरा अभी तक हम भोगने का इच्छा नहीं गया तो उन्होंने बताया कि बीता हमको ये सब नहीं देना है मतलब नहीं दोगे पिता हूं मैं मतलब पिता हो तो हो हम नहीं दे सकेंगे फिर किसी भी लड़का राजी नहीं हुआ छोटा पुत्र जो पूर्व है वो राजी हो गया ठीक है पिताजी आप पिता हो हम दे देंगे अपना जो जड़ा है वो ले लिया उनका जो जड़ा है ले लिया उसको जुवावस्था उनको दे दिए इसको देके बहुत दिनों तक भोग अपना जो जो पिपासा है बस विषय के ओर जी चावट है खिंचावट है इसको कर लिया अब प्रश्न आता है जोदू को आगे चल के देखोगे दशम स्कंद में जोदू को बड़ा धार्मिक बोला गया मुनिषत्तम हो धर्मशील अरे किस लिए बोला गया जोदू तो पिता का बात माना नहीं पूर्व ने माना अद में बोलता है क्या पिता धर्म पिता सर्गो अबर है ऐसे ऐसे जो बात है ये सब समझना मुश्किल है जब तक वैष्णव का भाव विचार नहीं करोगे संबंध आपको समझ में नहीं आएगा तब उन्होंने क्या किया <coughs> इन्होंने क्या किया ठीक है इनका साथ जीवन अवस्था किसने जोदू राजी नहीं हुआ जोदू इसलिए राजी नहीं हुआ जोदू समझे कि हम तो भगवान का भजन करते हैं भगवान का सेवा आदि करते हैं तो अगर हम ये वृद्धावस्था को ले ले पिताजी को भजन पिताजी को तो भजन नहीं करेंगे हम तो भजन करने वाले तो हम वृद्धावस्था ले ले तो ठाकुर जी का सेवा में रुकावट हो जाएगा हम कैसे करेंगे जंगल से सब लाएंगे ठाकुर जी को मनाएंगे सब सेवा पूछ अनेक बहुत कुछ कर रहे हैं इसी विचार से नहीं किया ठाकुर जी का सेवा कर लिए पिताजी को वो कहना माना नहीं अपना स्वार्थ नहीं था पिताजी तो सेवा नहीं करेंगे ऐसा ही कर तो न ही है तो ऐसा करके जब झमेला हो गया और वृद्धावस्था हो जाएगी तुम्हारे ऐसा बोला फिर उसका बाद बहुत दिन तक पूर्व छोटा लड़का का जौवन अवस्था लेकर भोगा फिर इसका बाद इनका अंदर में थोड़ा क्या हुआ बहरा गुआया इन्होंने सोचे महाराज जो हुआ तो हुआ आप तो आगे नहीं हने देंगे बोल के क्या किया अपना जो पत्नी है, है? देवजानी देवजानी को सामने रखकर देवजानी देवजानी तो बहुत उम्र भी हो गया अभी बहुत दिन तक भोग किया इनका भी उम्र बढ़ गया देवजानी को सामने रखकर एक कहानी सुनाने लगी क्या कहानी इससे द्वारा देव जानी का अंदर भी भी, भी बहिरा को पैदा होगा बोले देखो एक छागी आपने ही कहानी भर रहे एक छागी कुएँ में पड़े थे और एक छाग जाके देखा उनको उठा दिया तो उनको उनका आशा किया एक साथ रहना और एक साथ रहे बहुत दिन तक भोग किए फिर उसके बाद वो छाग छागल जो छागी है जो पुरुष छागल छाग छागी है अच्छा इनका थोड़ा गलती हो गया हैं इनके ऊपर गुस्सा होके छागी जान छागल जाने लगे उसके बाद उसको बहुत मनाया माने नहीं पिता का उधर चला गया पिता ने उनका लिंग काट दिया फिर जा बाद में जा जाके जब देखा ये तो आप नहीं नुकसान होगा फिर जोड़ दिया ऐसा करके सुंदर एक कहानी बहुत समय लगे हम धीरे धीरे कहने से और अच्छा लगता तो ऐसा करके जोड़ दिए बहुत दिन तक वो भोगे इसका बाद सारी वस्तु रसहीन महसूस मा, होने लगे और उसके बाद श्लोक बताएं ये जजाति नौ जातु कामहा कामानम उपभोगे न सम्मति हवीशा किस कृष्णवत्मे वो भूयो एवा विवर्धते जब ऐसे उदाहरण दिया हमने नौ जातु कामहा कमानम उपभोगे उपभोगे न सम्मति आपका मतलब जो काम है इस काम को उपभोग करो तो इसके द्वारा काम का शांति नहीं होगा काम बढ़ते चलेगा जैसे हमने उदाहरण दिए जैसे यज्ञों में आग जैसा आहुति दोगे हविशा कृष्ण वत्मेव वो भूयो एवा वर्धते जैसा आग में घीता घीताहुति दोगे आग तो और बढ़ जाएगा इसमें तो कभी भी शांति नहीं हो सकता अब तो क्या करे सब ये सब तत्व ज्ञान सुन के बैराग होने लगे महाराज जो तो किया तो किया जैसे कपिल जी का माताजी कहे हैं निर्भिन्न नितरंग भूमान असत इंद्रिय तर्शनाथ जे न संभाष माने न प्रपन्न अंधम धमहा प्रभु हे प्रभु असत इंद्रियों के आकर्षण में आकर्षित होकर क्या कुछ नहीं किए सारे ये जीवा ने बोला अच्छा खाना दे दे दिया कान ने बोला ये सुनने दे दे दिया आँख ने बोले ये कर त्चा ने बोला स्पर्श सुख ले ले सब किए लेकिन इतना दिन करने का बाद भी कोई हमारा अंदर में कोई शांति नहीं है निर्विन्न मैं आम, हमको एकदम जल गया और कुछ शेष नहीं है कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा निर्भिन्न निचरम औसोतर नित्व मन अनुखंड कंटिन्यूसली इंद्रिय का जो अत्याचार है इनका जो मांगे हैं जो चाहत है ये मांगे हम देते रहे देते रहे देते रहे ये देख तो हमको तो एकदम कहा ले जा रहा है तो गीता में भगवान ने सुंदर इसलिए बताएं जो बुद्धिमान आदमी हैं वो इंद्रियों का जो मांगे हैं जो इच्छा है वासनाएं हैं इस कहने पर नहीं चलेंगे मैंने अपना ऊपर कंट्रोलिंग अपना ऊपर जो कंट्रोल है यू कैन गेट कंट्रोल ओवर योर माइंड एंड सेंस ऑर्गन्स कब हो पाएगा कब हो पाएगा पहले नहीं हो पाएगा इसका उत्तर काल थोड़ा दिया था भगवान बोलते हैं गीता में जो जय ही संस होगा टेंजिबल जो सुख है सुंदर शरबत खाया और या तो किसी ने स्कॉच खाया उसका तो टेस्ट उसको मिलेगा टेस्ट तो मिलेगा ना दिया बताया ये ही संस्पर्श सजा भोग दुख जनो ये वे आद्यंत तो मंतु कंतो नौतेशु रमते बुधा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दो जू आर रियली इंटेलिजेंट हैं, दे शुड नॉट रन फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट जो वास्तव बुद्धिमान है वो इंद्रियों को भोगने के लिए इंद्रियों का जो चीजें हैं भोगने का उसके लिए नहीं जाएंगे दे आर नॉट इंटरेस्टेड विथ सेंसुअल एंजॉयमेंट दे मस्ट अवॉइड इट इस समय ने भगवान ने बताए जो कि देखो जो सुख आपका जगत में है आप बोलोगे महाराज सुख नहीं है सुख नहीं है तो दुनिया का आदमी संसार क्यों कर रहे संसार है सुख तो है लेकिन जो जो सुख है ये सुख का स्वरूप वो लोग जानते नहीं सुख तो है नहीं तो क्यों कर रहा है सुख तो जरूर है थोड़ा वो लेकिन ये जो सुख है हमने इसका उत्तर दिया था ना जदअग्र अमृतपमम परिणाम विषमी व पहले जो अमृत का मापिक लगाए खूब भोगो खूब भोगो फिर उसके बाद आपको विष फैल जाएगा पूरा शरीर में अंतरात्मा में शरीर में सारे आपका ये सूक्ष्म शरीर है बीसी हो जाएगा पहले की लेकिन अमृत लगेगा जवानी है खाओ पियो जियो एंजॉय योर सेल्फ दैट इज योर फॉर्मूला आपका जवानी ये जो है इसका फॉर्मूला क्या है खाओ पियो जियो ये फॉर्मूला है ये कहना थोड़ी मानेगा कोई समझा मेरा बात तो इसी गीता ने बताया जय संस्पर्श सजा भोगा दुखो जो इस पर तुम्हारा अंतिम में दुखी मिलेगा आदि अंत इट का ये जो सुख है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड पॉइंट है लेकिन हम जो सुख के बारे में कहने बैठे ये नॉन स्टॉप अन सुख ट्रांसेंडेंटल इटरनल समझा मेरा बात जो सुख हम देने के लिए बैठे ये इटरनल सुख है अनंत तो कल रहेगा यह आपका घर गृहस्थी में जो सुख मिला था दो पल के लिए यह सुख नहीं है सुख भी मिलता है दुख भी मिलता है या तो रहते हैं आते ही आते रहते इसलिए ई जगत का जो सुख है इसके लिए बुद्धिमान आदमी कभी भी बेचैनी पैदा नहीं करते बेचैनी हो ही जाता क्या करे तो इसे बताए देखो नौ जातु कामहा कामानम उपभोगे न सम्मति एक ही तो बात बोला ना इधर न या तो काम कामानम उपभोगे न सम्मति भोग करने से काम कभी नहीं जाएगा बढ़ते रहेगा जैसे यज्ञ में घीताउत तो, तो बढ़ते रहेगा ए भी बढ़ देते अंतिम में बोला देखो कितना सुंदर मात्रा शास्त्रा दुहित्रा बा नविता भवेद बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान सोमोपिक क्या बोला मात्रा शास दुहित्रा व नाविविधता से न भवे बसेत व भवेत बलवान इंद्रियोग्रामो विद्वानस मिक हैरान की बात है बोले अपना माँ के साथ अपना बेटी के साथ अपना बहन के साथ अपना बेटी के साथ कभी भी एकांत में नहीं रहना कभी इसमें ये जो श्लोक है इसको लेकर जब वेदोव्यास बे, बे, ने लिखे थे उनका एक शिष्य है जयमिनी जयमिनी हाँ हम भूल गया नाम जयमिनी होगा इनका नाम में संदेह पैदा हो गया गुरु जी ये सब क्या फालतू चीज ऐसा नहीं बोला गुरु जी ये क्या संभव है हम तो आपका ऊपर ठेस पहचानने के लिए ये बात बोला गुरु जी ये कैसे संभव है माता जी बहन बेटी इनका साथ नहीं बैठा जाए ठाकुर तो जी के हिसाब तो से तो हमारा अंदर से यही लिखा पैदा हुआ आप देखो आगे विचार करके उन्होंने बोले ये नहीं मान सकता गुरु जी तो ठीक है अब जो इच्छा है देखो उनको मजा चकाया कैसे देखो उदाहरण उन्होंने भजन करते रहे जब गुरु जी को बोले ये हम नहीं मान सकते ठीक है ना मानो ना मानो आपका खुशी तो जब पहाड़ी चट्टी में भजन कर रहे गुफा पे सुंदर भजन करते करते करते करते एक दिन ऐसा हुआ एक बड़ा झंझावात शुरू हुआ ऐसे दिखाई नहीं पड़ता कहाँ कुछ है ओ शीला बरसात शुरू हुआ अब रात हो गया ग्यारह बज गया रात हो गया धीरे धीरे सारे दोस्त ग्यारह रात होते चला तो उस टाइम में क्या हुआ खटखटाया किसी ने ठक ठक ठक ठक ठक ठक कौन इतना रात में ये पहाड़ी चट्टी कौन आया फिर इसके बाद में अब बार बार ठोक रहा है तो देखे ना पड़े खोले तो देखे एक माताजी जी हैं पूरा एकदम गीला कपड़ा एकदम बारिश में एकदम जैसे मर जाने का हालात तो हमको बचाओ हमको बचाओ ऐसा करके ठीक है आप आओ आके उमड़ा गीला कपड़ा है सब कुछ बदलने का अब तो उसका पास क्या है नहीं है वही जाने और ठहरने दिया जब तब बारिश ना ठहरे बारिश होते रहे पूरा रात उन्होंने जोग्गा अग्नि जो चल रहा है उसका पास बैठ के भजन कर रहा है अब उस पहले वाले जो बगल में कमड़ा है उसका कमड़ा, छोटा उसका एक ही कमरा छोटा पार्टी से न उसे भजन कर रही वहाँ बैठी है माताजी अब जितना रात होने लगे बारह बजने लगे सारे बार एक बजने लगे उसका बन दिल में बेचाने पैदा होने लगी जैसे कोई खींच रहा है मेरे को जैसे कोई खींच रहा है मेरे को बोले क्या हो रहा है ऐसा तो कभी नहीं हुआ बार बार मन लगाने लगे भजन में फिर खींच रहे अरे बात क्या हुआ अब तो रहा नहीं जाए अंतिम में क्या हुआ सो छोड़ के और माता के पास जा गया एकदम पकड़ा जब पकड़े उसमें से बैसदेव जी गया क्या? क्या मेरा वास समझ में आया मेरा वास समझ में आया अब पैर पकड़ा हमको क्षमा करो आपने जो लिखे हैं वो ठीक है तूने तो माताजी बोला था अब पिताजी कैसे हो गया अभी तू है हम लोग हम मजा देख रहे हैं इस सोसाइटी में बहुत आदमी ये हमारा गुरु बहन है ये मेरा गुरु बहन है हम तो सुनते रहते हैं और जो बहन है गुरु बहन कभी बीबी हो जाता गुरु बहन से बीबी हो जाता इससे ऐसा सस्ता रस्ता में मत जाओ अभी गुरु बहन बन रहे हो बहन बोलते बोलते बीबी बन गया कैसे जब दिल में बोलोगे मुख में बोलोगे एक बोलोगे तो ये बात सच्चा है प्रमाण करके दिखा दिया वैष्णदेव जी वैषदेव जी प्रमाण करके दिखा दिया जिन्होंने जी जो लिखा ठाकुर जी हमारे हाथ से प्रकट किए हैं वो कभी फजूल नहीं जाने वाला है अब आगे चलकर जो हैं उसी वंश में ये तो हो गया अभी नहुस हो गया इस पे इसका बात आपका ये शकुंतला का कहानी है शकुंतला आपका दुष्पंत तो राजा उनके पानी ग्रहण कैसे किए कर्ण का आश्रम में रहती थी वो भी कहानी है विश्वमित्व मैनुका का साथ संबंध हो गया मेनका का गर्भ में शकुंतला पैदा हुई उसको फेंक के चले गए वो तो है कि स्वर्ग का मैनोका तो स्वर्ग का है वह अप्सरा उसका तो दया माया कितना है कौन जाने तब ये कर्ण ऋषि ने उनको पालन किए बच्चा को अपालन करते करते उसका भी युवतीय अवस्था है इसी अवस्था में एक रोज़ और राजा जो पूर्व वंश में दुष्यंत राजा जन्मग्रहण किए दुष्यंत राजा मिगह करते करते कर्णमुनि का आश्रम में पहुँचे अचानक देखे कर्णमुनि आश्रम में नहीं है तो दुष्यंत राजा तो है ही है बड़ा धार्मिक राजा तो बेटिया योग सुकुंतला के साथ बात हुई उसका साथ बोले राजा आपको क्या सेवा करूं बोलो खाना पीना रहना जो कुछ भी है और राजा ने बोला एक बात सच्चा बताओ हम तो पूर्व वंश में जन्म लेने वाला हमारा कभी अधर्म में मन नहीं जाता आपको देख के कैसे अंदर में हमारा थोड़ा भाव आ रहा है प्रेम सच्चा बताओ आप क्या कन्न मुनि बेटी हो ब्राह्मण हो क्या तब अपना कहानी बताएं हम तो ऐसा ऐसा हमारा पैदा हुआ हमारा जन्म ओ तभी हमारा नहीं तो हमारा अधर्म में हमारा मन नहीं जाता चलो ठीक है आपको हम शादी कर लेते भले जंगल में गंधर्व विधि जैसे भगवान श्री कृष्णो ने देखोगे आप रुक्णी जी को शादी किए रथ करके आए रुक्कि जी को हाथ पकड़ के ऐसा उठा के ले गए क्योंकि रुक्नी का प्रार्थना था कृष्णा का हुए? ये जो ओसूर लोग हैं हमको शादी करके ले जाना चाहते हैं श्री सुफाल करके आप ही आना ये कुत्ता हमको ले जाए हमारा इच्छा नहीं है ठाकुर जी हम कोई चिंता नहीं हम आ रहे हैं रथ लेके आए रथ लेके आके ले रुक्नी जी कपड़ा को ठीक करने के लिए बहाना किया हाथ को ऊपर किया ऐसे इच्छा करके देखोगे आएगा ऐसा करके ऊपर किया तो छलांग लगा के ठाकुर जी आए आके रथ ओके ऐसा पकड़ करके ऊपर लेके गए और रस में बैठा के फिर चल जाइए और सारे हल्ला मच गया अरे कृष्ण ने आया ग्वाला है ग्वाला इसको शादी कर लिया ये तो ग्वाला बोल रहा है अभी तो ये तो ग्वाला ही नहीं ग्वाला तो नंदन नंदन कृष्ण ये तो है मथुराधीश कृष्ण द्वारकाधीश कृष्ण ये तो क्षत्रिय अभिमान है वो तो ग्वाला है इसको पता नहीं इसका तत्व सारे लड़ाई करने के लिए गया ये जो शादी किया था इसका नाम है राक्षस विधि राक्षस विधि राक्षस विधि से ये नियम है खत्रियों में नियम है ये मात्र सोचो कि अन्ना है खत्रियों में जिसका बल है ऐसे हो सकता पितामा विष्णु जी भी अम्बा अम्बालिका को उठा लाए थे लेकिन भाई को दे दिया तो शादी नहीं करें ऐसा करके बताए तो ठीक है उनके ये गंधर्व विधि से जंगल में शादी किए साक्षी रखकर देवताओं को शादी करने का बाद फिर उसका इसको जंगल में ही रख के गए उपाय नहीं था मनी आए मुनि को सब कहानी बताए मौनी बोले ठीक है देश की राजा है तुम्हारा सौभाग्य है ऐसा बड़ा राजा दुष्पांतो तो तो बड़ा धार्मिक राजा है बड़ा बलशाली है पूर्व वंशों में जन्म है धार्मिक ठीक है शादी कर लिया ठीक है अब यहाँ रहोगी कि वहाँ तो बच्चा जब पैदा हो बच्चा को लेकर माँ गई तो राजा ने बोले नहीं वो तो लोग कथा उठाएंगे कैसे शादी हुआ राजा है इसे माना कर दिया हमने नहीं लेंगे आकाशवाणी वाह तुम्हारा ही बेटा है इसको स्वीकार करिए तुम्हारा बीवी है आकाशवाणी जो हुआ तो कोई असुविधा नहीं है।, है अब ये जो इसका जो है दुश्मन तो राजा स्वीकार किए पुत्र पुत्रों को स्वीकार किए इनका पुत्र जो है बड़ा बलशाली है ये सिंगो जो बचपन में सिंगों का साथ खेलते थे सिंगो है ना सिंगों के ऐसा चटकान चटकान चटका सिंगो उधर गिर जाते बच्चा है ऐसा पावर था बच्चा को जो भी है ऐसा करके आगे चले उन इधर आगे चलकर ममता बृहस्पति की कहानी है फिर रनसीदेव का कहानी है रत्न उसी वंश में आगे चलकर रनसीदेव जो हैं रनसीदेव बड़ा भारी धार्मिक राजा सारे दुनिया का जितना जीवात्मा है इनके जो कष्ट हैं ये राजा बिल्कुल इनको सहन नहीं होता था बोलो सारे अपना ऊपर लेना चाहते थे जिसको भी कोई कष्ट हुआ कष्ट को समाधान करते थे अभी ये जो राजा है राजा को ऊपर परीक्षा हुआ था ऋषियों ने इनके ऊपर इतना परीक्षा किए उसको देखने के लिए सच्चा है कि नहीं इसका भजन एक किस्म का भजन है बाद हम प्रमाण देंगे ये इसको सारे राज्य राजधानी सारे उसको हड़प कर लिया और उसे जंगल जंगल में भेज दिया तो अब तेरा कुछ नहीं है अभी घूम जब गया भटकते रहे इक्कीस दिन बाईस दिन तो कुछ खाना नहीं है पीना नहीं कुछ नहीं है ऐसा जगह भेज दिया तो उन्होंने शहन किया ठाकुर जी का चरण का तत्वकम्फाम सुषमे क्षमानम ये ठाकुर जी का ही कोरोना है इसमें इसका अंदर भी कुछ कोरोना है ऐसा देखते रहे अचानक एक दफे बड़ा ऐसा थाली में इतना चावल भोजन सारे आदमी खाने का लिए सुंदर आए चावल आए सब्जी आए बुआ सारे और छातु आए सातु जानते सातु हैं छोले का सातु जौ का सातु जब सातु आए गुड़ आए सारे तमाम पानी आए लोटा भर के ला के उधर आप खाओ तब वो सोचे ये ठाकुर जी का व्यवस्था है ठाकुर जी नहीं भेजे हैं उन्होंने अपना पुत्र परिवार को लेकर भोजन करने बैठे तुलसी में ठाकुर जी का परीक्षा है सामने आ गया आ गया एक आदमी आके बोले हम बहुत दिन से भूखा है हमको भूखा को भोजन दो बड़ा आदमी बहुत दिन से खाए नहीं कुछ बोले जरूर बैठो उसको तृप्त करके भोजन कराए जो अवशेष था छातु आदि उसको ठीक है जो है वो थोड़ा थोड़ा खा लेंगे मरना तो यही है अब क्या उसके बाद जब उसको विदाई दिए थोड़ा बहुत छात्र तो सब लेके भोजन करने का व्यवस्था किए तब तो फिर एक आदमी हम राजन हमने राजन तो बोला नहीं जानते नहीं राजन हमने बहुत दिन भोजन किए नहीं आप भोजन कर रहे हो हमको भी खिलाओ तो बोले हम बाद में किएंगे आप भोजन के बाद अगर रहे तो खाएंगे तो उनको भोजन कराए तो भोजन तो करने में सब चला गया वो भी खा लिया कुछ नहीं है बचा ठीक है थोड़ा बहुत पानी बचा था थोड़ा बहुत लोटा बड़ा लोटा के पानी आया था थोड़ा बहुत पानी बचा था बोले ठीक है पानी पी के रह जाएंगे क्या है इसमें पानी पीने के लिए जब व्यवस्था किए थोड़ा पानी पी ले भाई ठाकुर जी का इच्छा है जलराम पीने के लिए व्यवस्था किए तो अभी प्रिशल है कुत्ता लेके काला सादमी लाल आके राजन हमारा कृष्णा तो है पानी चाहिए पानी दो ऐसा करके जो आए ठीक है पानी तो है आप लो पानी पिला दिए पिलाने के बाद कुछ नहीं बचा तो देव ने आसमान को ऊपर करके बोले ठाकुर जी ऐसे ही हम जीवात्माओं को सेवा करते रहे फिर बाद में और ऋषि भगवान जी सब संतुष्ट होंगे उसका ऊपर उसको सारे आशीर्वाद दे दिए उनको सारे बरदान कर दिए अभी प्रश्न होता है हमारा एक क्वेश्चन है आपका पास ये रंती जो है ये भी जीवात्मा का सेवा किए और हम पंचम स्कंद में अपने ये जो जड़ जी हर इन शिशु को बचाने के लिए प्रेम वो भी जीव, जीव जीव को बचाने के लिए जीवात्मा को बचाने के लिए कोशिश किए लेकिन उनका तो बंधन हो गया था लेकिन इसका सिद्धि हो गया कैसे यह बताओ ये क्वेश्चन हमारा जम्मू में भी यह क्वेश्चन किया था मिसो पिशो था एक भी उत्तर नहीं दे सके हैरान की बात है भजन कर रहे हो क्या कारण है रनतीदेव का सिद्धि हो गया यह सेवा किया जीवात्मा का सेवा किया वो भी हर शिशु को बचाने के लिए सेवा किया जीवात्मा का ही तो सेवा है लेकिन उनका बंधन हो गया, टक, गया। हैं? ना ना, ना। यह बात नहीं इसमें बात यह है कि उन्होंने रंथी ने जितना जीवात्मा का सेवा किया भगवत संबंध किया जिनका ही सेवा आया है चाहे कुत्ता लेके कोई वृषल आए चंडाल आए कोई भी आए वो उसका अंदर में भगवान देखा हो तो भगवान का सेवा कर रहे हैं समझा मेरा बात जो जीव सेवा किए हैं सब कोई का अंदर भगवान का सेवा देखा है लेकिन उनका जो स्थिति था थोड़ा हट गया था भगवान से उनका आज अगर भगवत संबंध में वो हरिंदू का कीपा करता भगवान का चिंता अगर बने रहता तो सुविधा नहीं होता सारे उसका अंदर जो जगह है सब हरिंद शिशु ने घेर लिया था समझा मेरा बात इससे इसको सिद्धि नहीं मिले दो जन्म अपेक्षा करना पड़ा फिर लेकिन रणथिदेव का ऐसा नहीं हुआ जब भी रंथिदेव से उनका भजन का जो तरीका है ऊंचा था समझा मेरा बात क्योंकि भरत महाराज जी का भजन जो है वो ज्ञान मिश्रा ज्ञान मिश्र भक्ति भरबत, भरत महाराज जी का जो भक्ति है वो ज्ञान मिश्र भक्ति और रणतिदेव का जो भक्ति है एक कर्म मिश्र भक्ति इससे उसका भक्ति का जो स्टाइल जो व्यवस्था ऊपर है भजन ऊपर है फिर भी देखो इसको सिद्धि मिल गया उसका नहीं मिला ऐसा करके पूरा चंद्र का सूर्य का तो पहले ही वर्णन बन, कर दिया उसके बाद पूरा चंद्र का लंबा चौड़ा सब वर्णन है वर्णन करते करते उसी में धीरे धीरे कैसे कैसे हुआ सब दिया पूरा वंशों का चार्ट है लंबा चौड़ा इसी वंश में आगे चलकर सांतोनु नामक राजा हुए सांतोनु का पहले का नाम था असली नाम है महाभिषोक इसका इतना गुन गुनावली किसी वृद्धों को अगर स्पर्श कर दे तो वो नवजुवा हो जाते और मन में जिसको भी स्पर्श कर दे उन, उनका अंदर में बड़ा भारी शांति आ जाता एकदम बेचैनी हट जाए इसीलिए इसका नाम सांतनु हुआ सांतव दिया गया इसी वंश में चंद्र वंश में और इनका देवापी राजा हुआ था इसी वंश में उसका बाद शांतनु राजा है किंतु देवतागण बारिश नहीं किया बारह साल इस समय ब्राह्मण को पोषण किया हमने क्या नहीं किया क्या नहीं किया जो बारिश नहीं हो रहा है अरे अन्ना आपने कुछ नहीं किया आपका बड़ा बड़े भाई रहते हुए आप सिंहासन में बैठे क्योंकि बड़ा भाई चला गया सिंहासन में बैठे नहीं बोले इससे हमारा क्या करने का है हम तो जोर जबस्ती नहीं किया फिर उसको जाके जोर जबरस्ती उसको बोला आप आ जाओ सिंहासन में बैठो तो राजी नहीं हुआ तो जब राजी नहीं हुआ आप उसका दोस्त तो उस नहीं लाने गया जोर जबस्ती आप भी आपका ये हक है बैठो तो बोला नहीं हम बैठेंगे नहीं हो गया ये सांतनु राजा का इतना गुनावलित ये इसको देख के गंगा जी गंगा देवी बड़ा आकर्षित हुई और गंगा देवी ने सांतनु को देखे तो बड़ा पसंद हुआ पर ये तो मेरा शादी का लायक है लेकिन सांतनु का शांतनु कंडीशन था जितना पुत्र जन्म होगा आप क्वेश्चन नहीं कर सकोगे कि हम क्या कहाँ भेज रहे हैं बहुत सारे कारण हैं सब नहीं कहेंगे सब अंतिम में ये जो जी हैं विष्णो जी पैदा हुए, भीष्म जी धर्म श्रेष्ठो महाभगवत विद्वान वीर समूह में अग्रगण्य। इतना वीर है जो हमारा परशुराम जी का साथ जब लड़ाई हुए परशुराम जी जब अम्बा अम्बालिका परशुराम के पास बोले गुरु जी देखो आपका जो शिष्य है आपका जो चेला है हमको फादी नहीं करना चाहते हमको तो लाए हैं तो ने परसुर करो क्या हुआ तुमने लाए हो तो गुरु जी आप तो जानते ही हो हम तो संप्रदाय का हमारा जो वंश है इसको रखा करने के लिए भाई का लिए लाए हैं हम तो पहले से प्रतिज्ञा कर चुके हैं हम, हम आ, आम तो अस्खलित तो ब्रह्मचर्य पालन करेंगे आप कैसे ऐसे आदेश कर रहे हैं? नहीं करना पड़ेगा तब पीतामा विष्ण ने गुस्सा के बोले क्या बात है ये तो हमारा प्रतिज्ञा है आप जोर जबरस्ती कर रहे हो तब एक श्लोक बोला था सुंदर <laughs> जो गुरु उत्पथ प्रतिपन्न परित्यागं विधि जो गुरु जो गुरु शास्त्रों का वचन आचरण छोड़ के दूसरा मार्ग पे जाता है वो गुरु का त्याग करना चाहिए ये बोला बड़ा भारी युद्ध हुआ इतना युद्ध हुआ युद्ध होने का बाद इस युद्ध में पितमा विष्व उनको हरा दिया किनको परशुराम को हरा दिया इतना बल है अब इसमें पितामह विश्व शादी नहीं किए बड़ा भारी वीर हैं और जब पितामह विश्व शादी नहीं किया जन्म से वो ब्रह्मचर्य पालन किए कृष्ण दीपायन वेदव्यास तो पराशर मुनि से विष्णु कांशो से प्रकट भय आप तो जानते हो और विचित्र तो बीजो इसका जो भाई ये हैं विचित्र तो बीजो जो हुए भाई भीष्मों का विचित्र तो बीजो का जो जल्दी मौत हो गया इसको क्षय तो हो गया था क्षय में टीबी आसक्ति से ज्यादा उसमें क्षय हो गया मौत हो गया विचित्र बीजो दासक से संतोन छा ये दासक कोई दासकन्या का शांतनुचित्र विचित्र चित्रांग दो शांतनु का चित्रांग दो विचित्र बीज दो, दो पुत्र हुआ चित्रांग दो मारे गए गंधर्वों का साथ लड़ाई हुआ गंधर्व ने मार दिया उसको एक ही बेटा है खानदान एकदम उजाड़ जाएगा विचित्र बीज जो अम्बिका अम्बिका अम्बालिका इसको लाए हम बताए अभी थोड़ी देर पहले पानीगन की लेकिन विस्को छित्र बीजो भी जो जो है उनका खयोग के मारा गया कोई संतान नहीं पैदा हुआ उस समय कृष्ण द्वीपायन द्वैपान के ऊपर आदेश हुआ आपने कोई दोष नहीं आप विष्णु अंश में हो आप संतान पैदा करो तब हुआ उसमें धितोराष्ट्रो पांडु और विदुर तीन जन्म हुआ एक दासी थी उनका गर्भ में विदुर का पैदा हुआ धितोराष्ट्रो अम्ब, आ, अम्बाले, अ, अम्बा अम्बाले अम्बालिका अम्बा अम्बालिका अम्बिका अम्बिका धित और पांडु दूसरे और बाकी जो जो दासी हैं उसका भी संतान हुए तीन ये ठाकुर जी का व्यवस्था है इसमें अपना कोई चलेगा नहीं क्योंकि ये जो युमराज जी हैं इनको भी आना है दासी पुत्र रूप में साथ मिला सारे सेटिस्फाई हो जाएगा अब ये जो है आगे चलकर ये जो पांडू जो हैं पांडू जंगल में गए जंगल में जाके उसका मिगह में वध कर दिया एक को तो वह अब साँप दे दिया तो तुम भी हमारा इस अवस्था प्रेम करने में कटाइम कर में तुम्हारा भी ऐसा हो जाएगा तुम भी मर जाओगे ऐसा करते करते पांडू ने संतान नहीं पैदा हुआ उल्टा मर गया लेकिन ये जो बड़े भाई है धितोराष्ट्र ये धितोराष्ट्र अंधा है जन्मांध है धितोराष्ट्र का सौ पुत्र एक कन्या आप जानते हो दुशाला कन्या है दुर्योधन दुशासन आदि सारे ऐसा करके लेकिन ये जो माद्री और कुंती माद्री और कुंती कौन है पांडु का पत्नी कुंती और माद्री जब माद्री देखे जो स्वामी सरी छोड़ दी तब तो उस टाइम में चीता में सजाकर माद्री ने बड़े बड़े जो बहन है माने बड़े बहन मतलब अपना तो ये बड़ा है ना दोनों ही तो साधु के तो बोले दीदी आपको रहना है ये बच्चा को पालन करो हम स्वामी का सजा रहा है जोर जबरस्ती पैर पका वो ठीक है आप जो आपका इच्छा बल्कि आँख जलाया और जब चीता जलते रहें वो चीता में माधुरी अपना शरीर को छोड़ दिए और ये जो इंद्र है वरुण हैं वायुदेव हैं अश्विनी कुमार हैं इनके एक एक अंशों में ये सब जन्म हुआ समझा मेरा बात कुंती का गर्भ में धर्मराज का औरस में जुधिष्ठिर पैदा हुए अंश में इंद्र के द्वारा अर्जुन पैदा हुए एक एक अंशों में और वायु के अंश में भीम जी पैदा हुए अश्विनी कुमार जो है उसमें जो नकुल ये पैदा हुए आगे नकुल्रोपदी आप जानते हो द्रौपदी को कैसे द्रुप राजा का कन्या है कैसे आग जग्ग्नि से पैदा हुए है ये कोई माँ का कोक से पैदा नहीं है साक्षात लक्षिश्वरूपिनी इस समय द्रौपदी का शादी का समय जो ये हुआ था स्वयंवर सवा वहाँ जाके अर्जुन ने लक्ष्य वेद किए मत्सों का आप जानते हो इसके बाद द्रौपदी के शादी करके लाई लाने का बाद जब घर आए चिल्लाने लगे माँ देखो क्या चीज़ लाए अब मैया ने देखी नहीं दूर से बोले जो चीज भी लाए हो सब पाँच आदमी पाँच भाई भाग करके लेना अब बोल दिया मुख से ठाकुर जी का अरेंजमेंट ये इनका जबान पे हम व्याख्या करेंगे जब शिशुपाल कृष्णो को गाली दे रहा है जब अर्जुन जो हम गोवर्धन पूजा कब गया कल कल गया हमको लगता है कितना दिन हो गया अच्छा कल गया तो कल जो हम सुबह में व्याख्या किया था देखो विचार करके ये जो आपका ये है ना इंद्रो कृष्णों का कितना गाली दिया गाली दिया ना कृष्ण को बाचाल बालिस पंडित माने न ऐसा कर कितना सारे वो जो गालियां हैं शायद सरस्वती उसका जवान में बैठ के कैसे स्तुति किया शिशुपाल गाली दिए बेजानना है बेटा बेजाना है इसका जन्म का कोई ठीक नहीं है तो गाली दिया सरस्वती ऐ ये तो गाली दिया लेकिन सरस्वती ने स्तुति कर दिया सचपुछ कृष्ण के जन्म का ठीक है कौन जाने कृष्ण के जन्म ये तो अनंत काल है पर आत्मर अखिलेश्वर तो ये गाली दे रहा है लेकिन सरस्वती इसका जवान पे स्तुति कर रही है ये सब व्यक्त हो जाएगा थोड़ा समय लगेगा तो ये जो है आपका इनका जवान में बैठ कर ठाकुर जी बोल दिया आप पांच जो है इसका भी पीछे बहुत कारण है ये सब कहने जाए तो भागवत का प्रवचन नहीं होगा द्रौपदी को भी बताया ठाकुर ये भी आशीर्वाद मिला था पाँच जो पुरुष है ये हिसाब से इससे आप अगर सोचोगे इनका सतीत्व का नाश हुआ ऐसा नहीं ऐसा नहीं सोचना ये ठाकुर जी का व्यवस्था है अच्छा जो भी है अभी जो कुंती कुंती जो प्रथा कुंती जब युवती थी जब अभी शादी नहीं हुई उस समय में दुर्भाषा मुनि से एक मंत्र मिला था जो देवता को बुला वो आ जाए उन्होंने मजाक मजाक में क्या क्या वो देखे तो सही ठीक है कि जो गलती है सूर्योदेवता को बुलाए सूर्योदय का जब भी बुलाए बुलाया सूर्योदेवता आ गया आने का बाद वो डर गई है hey, इधर गया बोले महाराज अरे बोल, कहो किसने बुलाए हो बोला नहीं हमने बुलाया नहीं है मंत्रों का देखने के लिए हमने बुलाया बोले होगा नहीं अब आए हैं तो कुछ मांगना ही पड़ेगा नहीं हमको कुछ मांगे नहीं है मेरा इच्छा से आपको एक संतान पैदा हो जाए अरे संतान कहते तो कुमारी है बल ऐसे हो कोई समझ नहीं पाएगा आपका संतान होगा तुरंत हाथ में एक बच्चा आ गया कोक में कोक में से हाथ में आ गया उसका वो सोचे कि अभी वो समाज जाने तो हमको तैग कर दे वो पानी में उसको एकदम पत्ता करके उसको बहा दिया उसका नाम है कर्ण है जिसको सूतो पुत्र बोला है तो नहीं है सूतो नहीं है ऊंचा करना ये तो इनका सबसे बड़ा ऊंचा है लेकिन जाने नहीं कोई जाइ हो ये समाज ये संसार में ये ये जो खानदान है इसमें आगे चल के ये सब बड़ा भारी देवभाग आए देवभाग इसके पूरा वंश में आके धीरे धीरे पूरा वंशों का विस्तार होगा अभी दशम दसम शुरू होगा इसमें जो वंशों का वर्णन है थोड़ा बहुत देख लो कैसे वंशों का लंबा चौड़ा वर्णन है बहुत ए वंशों में आगे चलकर यहाँ आपका सुरसेन नामक एक ये हुआ था सुरसेन से यहाँ पहले कंसो ये बहुत हंगामा है बहुत लंबा कहाँ से हम शुरू करें यही पूछे अच्छा पुनर्वसु का पुत्र आहुक एवं कन्या आहुकी इनके मध्य में देवक और उग्रसेन नाम का दो पुत्र भय इन मुद्दों में देवक के चार पुत्रों देव देवबान उपदेव सुदेव और देवधर देव देववर्धन देव इनके छ भगिनी अर्थात बहन धृत देवी शांति देवी उपदेवी श्रीदेवी ऐसा करके थे देवों की सात कन्याएं ये सात करना को एक साथ हमारा वासुदेव जो वसुदेव जी किसों का पिता मथुरा में रहते थे इनके इन्हें शादी साध, किए किनको ये जो अभी बताए वसुदेव देववर्धन देव दे, देवबान उपदेव इनके सात भगनी धि, धितो देवी शांति देवी उपदेवी श्रीदेवी देव और देवरक्षिता सहदेवी और देवोखी ये साथ कन्ना को वासुदेव जी शादी किए कौसो जो है कांगसो सुनामा नेग्रोधो कंको शंकु सुहू राष्ट्रपाल रिष्टि और तुष्टिमान यारा उग्र का पुत्र है उग्र का पुत्र तो कह दिया गया लेकिन कांगसो जो है इसका जन्म का कहानी है एक असुर ने इनके माँ को उठा के लेके गए अब ईदा तो लेके गया है उग्रसेन का पुत्र है समाज जानते हैं लेकिन ईश्वर का असुर का औरस से पैदा हुआ था लम्बा चौड़ा कहानियाँ सब नहीं कहेंगे कंसा कंसवती कंका सुरुभू राष्ट्रपालिका ये पांच उग्र का कन्ना भय आर वसुदेव वसुदेव वसुदेव का जो कनिष्ठो ये जो इनका जो ये जो है वसुदेवे कनिष्ठो भ्राता दिगे भारजा चल वसुदेव का जो कनिष्ठो भाता वसुदेव का अपना जो भाता सब इनके ये सब इनको एक एक करके लेके पत्नी बनाए ठीक है ऐसा करके अंधक का चार पुत्रो आप पहले बताएं ऐसा अंधक जो है उनका चार पुत्रों पुत्रो उन्होंने प्रथम कुकुर वंशों का वर्णन किए एकत्र इसमें द्वितीय पुत्र भजवान वंशों का बता रहे हैं भजवान का पुत्र विदुरथ हाई थे सूर जन्मग्न किए इनके पुत्र भजवान इनके होते सिनी का जन्म हुआ सिनी का पुत्र भोज इसका पुत्र हृदिक हृदिक का पुत्र देवमीण स्वतोधनु कृतो ऐसा करके पूरा खनधन का पूरा लंबा चौड़ा वर्णन किए और आगे चल के ये ये जो सुतोश्रोभा इनके पुत्र शिशुपाल इनका भी वर्णन है ऐसा करके पूरा वंशों का वर्णन किया गया वसुदेव और रोहिणी वसुदेव और रहीणी गर्भ में बलभद्रो गदो सारन दुरमद विपुल ध्रुवो कृत्यादि पुत्र उत्पादन करें आप तो रोहिणी नंदन एक ही जानते हो रोहिणी नंदन को है बल्लाव जी हैं आज तक नहीं जाने और पुत्र थे वसुदेव और रहीणी जो संसार की इनमें इनके बलभद्रो गदो सारण दुरमध विपुल ध्रुवो कृतादि पुत्रगण के उत्पादन किया पौरोभी का गर्भ में सुभद्रो और भद्रबाहू दुर्मद भद्रो अ पुत्र जन्म हुए प्रभीति दादस पुत्रो और ऐसा करके आगे चल के कृष्णों का जो पिताजी हैं ये भी सूरसेन से आए हैं कैसे दो भाग हो गया इनके माताजी और पिताजी जो पिताजी हैं एक वंश हुआ वो आपका क्षत्रियो बने और एक बने वैश्व कैसे हुआ था हम काल ये सब चर्चा करेंगे आज यहां तक रहें काल से दसम स्कंद शुरू हो कि आज ही थोड़ा शुरू कर दे आज एक श्लोक का चर्चा कर देंगे उसमें आनंद होगा वंशों का लंबा चौड़ा इतना बड़ा वर्णन है वो सुनने जाओ तो बहुत समय लगेगा एकदम वो कई मास लगे ये दशम स्कंदो जो शुरू हुआ जैसे भागवत जी महापुराण की जय ये दशम स्कंदो भगवान का जो ये जन्म कर्म लीला ये सारे ज्यादा वर्णन है इसमें हम जन्माष्टमी का तिथि में यहाँ बैठ के जो घंटा देर घंटा जो चर्चा किए उस टाइम में जो जो चर्चा किए थे वो चर्चा दोबारा हम नहीं करेंगे वो करने से समय चला जाएगा जो जो सुने हैं तो सुने हैं और सब है यहाँ बताते हैं परीक्षित महाराज ने बताते हैं कथितो वंश विस्तार सूर्यो राज वय वंशान चरित परमा यदश्चर्मशील स्वि त्वरांग मुनिष तम तत्र सेनावतीर्ण से विष्णुर विर जहा यह बताए कथित वंश विस्तार भवता सोम सूर्य सोम मान्य चंद्र वंशो और सूर्य वंशो का लंबा चौड़ा राजाओं का सारे खानदान में सारे वर्णन अपने वर्णन किए हैं अभी जतो जत, जदोस्य धर्मशील नितराम मुनिषोत्तम जदू जिसको धर्मशील बोला धर्मशील नितरम नितरम मान अभिक्नम सर्वदा जिसका धर्म में धर्मपरायण है ये धर्म मतलब ये धर्म समाज का धर्म नहीं लोक धर्म वेद धर्म नहीं कृष्ण सेवा का धर्म आत्मधर्म इसलिए बताए जदश धर्मशील ये एक भी मुहूर्त तो नहीं है जो भगवान का सेवा को भूले रहते हैं इसलिए आत्मधर्म में प्रतिष्ठित है इसलिए उसके टाइटल दिया गया मुनिष्टम मुनि उत्तम मुनि है उत्तम है ना मुनि सप्तमो सप्तम सत्तरो सप्तम सबसे ऊपर का सम्मान दिया गया उसका जिस वंश में आगे जलकर भगवान श्री कृष्ण ने आविर्भाव हुए और अवतीर जो वंश भगवान भूत कृतवान जानी विश्वात्मा तानिनो बद विस्वरा विस्तरा जो अवतीर जो भगवान जी जोदुवंश में आविर्वाद हुए भूत भावना भगवान भूत भावना कृतवान जानी विश्वात्मा जैसा जैसा सुंदर लीलाएं विस्तार किए वो सब लीलाएं गुरु जी हमारे सामने आप बताओ पहले तो गुरु जी बोल दिए आप, आप बहुत भूख लगा होगा प्यास लगा होगा इतना दिन से आप सुन रहे हो आप जाओ तो बोले नहीं गुरु जी हमारा तृष्ण नहीं लगा हमारा भूख नहीं लगा इधर बता के इधर सुंदर बताए पीबंतम तन मुखामच्युतम हरी कथा मृतम गुरु ने छोड़ दिया परीक्षा करने के लिए देखिये ऐसा हालत क्या है नई शांग तो बोले जब बोले भूख लगा है जब जाओ सब करो तो तोरा सब कर नई शांग नई, नई शाति दुस्वाहाम खुन्याम तेक्तो दमो पि बाधते पीबंतम तन मुखाम हरि कथा मृतम आपका हरिकथा मृत्यु तो पान कहते रहते हैं हमारा भूख प्यास नहीं है गुरु जी आप बताओ ये आप सुनने के लिए बेचैन हैं और आर बताएं ये राजन ने इतना सुंदर श्लोक बताए निवृत्त बताए निवृत्त तरसोई रूपी मानत भवौषदाक्षत्र मनो विराम कौ उत्तम श्लोको गुणानुवादत पुमान विरजेत बिना पशुन निवृत्त तर से रूपगी अमानद भाच्र मनोविरामत उत्तम श्लोक गुणानुवादाद पुमाना विरत जेत बिना पशुघना बिना एक पशुघाती चांडाल ये छोड़कर कोई ऐसा है जो भगवान का अमृतमय जो कथा का लहर है जो निवृत्ति चाहता है संसार बहुत हो गया अमृत पाना चाहते हैं ये कभी छोड़ सकता है भवरोग का तो यही औषधि है औषधि क्या है डॉक्टर के पास जाओगे क्या डॉक्टर के चेकअप करोगे पेशा सुगर क्या होगा ये जो है ये भवोष ये सबसे बड़ा औषधि है जो वास्तव पान किए महाराज तो उसका कोई बीमारी नहीं होगा हा <laughs> निवृत्त तौर से मामात भवो औषधात् मनोविराम ये हित करने रसायन स्वरूप आप जो कह कहू आप जो कहते हो कथा ये अमृत जाकर हमारे हृदय में एक, एक अनाविल आनंद का विस्तार करते हैं अनंत आनंद ये उत्तम श्लोक भगवान का कथा एक पशुघाती चांडाल छोड़कर कोई छोड़ सकता है क्या ये सब व्याख्या हमने कर दिया तो उत्तम श्लोक क्यों बताया सारे सुन लेना सब है अभी ये सब श्लोक का व्याख्या किया था पिता महामें समरे अमरंजर देवव्रताद स्तिमिंग दूर तयम कौरव सैन्य सागरम कृत्यातर निनके चरण की सहारा लेकर हमारा पिता पितामह सारे ये जो सैन्य कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था इसमें इतना बड़ा बड़ा योद्धा था रोती महारथी इसमें हमारा जो हमारा पिता है इन लोगों का कुछ नहीं हुआ था क्यों आपका दृष्टि था ना देखो अर्जुन का तीर लगा था क्यों भगवान का भीम का कुछ हुआ था दुर्योधन कुछ नहीं हुआ दुर्जोधन का लगा था बाद में क्यों ये तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा कृष्ण का भगवान गुरु वैष्णव का दृष्टि स्नेहो दृष्टि ऐसे बोलता है ना आदमी की रखना महाराज जी थोड़ा इसका मतलब क्या है कीपा रखना बोलने से हो जाएगा क्या <laughs> कीपा तो ऐसे ही रहेगा लेकिन करने का किपा रहने का काम भी करना पड़ता है और द्रोणअस्त्रो विप्लुष्ट मदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानम जुगोपुक्षिंग गतचक्रो मातुष्ट मे मा में यह शरण गता या हमारा मां जिनके शरण में गए ब्रह्मा ब्रह्मास्त छोड़ दिया था कौन अश्वत्थमा इस टाइम में जिन्होंने हमारा गर्भ में जाकर चक्र दे के पूरा ये पांडव वंशों का शेष संतान बीच को रखा किए थे इसके बारे में आप बताओ कृपा करके ऐसा प्रश्न ना किए जो गुरुजी जी अभी प्रसन्न हुए बोले देखो ऐसा ही होना चाहिए हरी कथा सुनने आओ तो हम चाहते एक आदमी ऐसा जिनका जगत का प्यास भुझ गया हमारा सुनाओ सुनाओ सुनाओ जैसे सूर्य कुंड में एक एक व्यक्ति का पास कथा बोलते थे एक व्यक्ति कोई नहीं है फाका अब नीचे जब ठाकुर जी के सामने बोलते थे तो दो दस जाते थे तो तो नहीं मेरा बाद। क्या सब बड़ हैं? वो क्या समझेगा नहीं उसको गप बोलो समझेगा तो जो भी हैं, ये जो है अभी वो बोल रहे हैं। राजन हरिण्य विजय रहीन्य स्तन हो प्रख्तो राम शंकर सनस्तया देवक गर्भ संबंध कू तो देहांतरम बिना अरे हमने सुने हैं ये जो रोहिणी का जो ये जो है पुत्र देवो का संबंध तो था तो एक ही शरीर में कैसे देवो का संबंध गर्भों का संबंध और रोहिणी का संबंध हो सकता है ये तो मेरा समझ में नहीं आ रहा समझा मेरा बात एक ही संग कैसे हो सकता दो महिया का कुक्ष से एक बच्चा जन्म होता क्या यह तो आह्लादा दूसरा घटना हुआ था ना हमने जन्माष्टमी की तिथि में बताया था सुन लेना भगवान ने आदेश किए मेरा अग्रह जो आए हैं उनको संकर्षन उनको ये देवोकी का गर्भ में है हे जोगमाए तुम एक काम करो आदेश पालन करो इनको लेके पूरा रहनी का गर्भ में स्थापन करो भूल गए ऐसा जन्माष्टमी चिल्ला चिल्ला कर हमने बताया ये सब सिद्धांत दोबारा नहीं बोलेंगे उसमें हमारा कथा का विघ्न भी होता है ऐसा करके अभी बात हुआ अब कहना कथा तो थो हो थोड़ा समय भी लगे उसके बाद ये देवोकी और वसुदेव जी का शादी भाई ये शादी का कहानी हम बोल रहे हैं क्योंकि ये तो राजन प्रश्न किया कैसे संभव है एक ही साथ देवकीय और रोहिणी का संबंध है गर्वों का ये संभव है क्या एक ही शरीर में तब ये रहस्यों के बाद में हम बताएंगे आप तो बोल बोल ही दिया बताएंगे बाद में कैसे शादी का बात उठ रहा है कि कंको शादी दे रहा है क्योंकि उग्रसेन तो बूढ़ा है उग्रसेन तो बूढ़ा है कंसों ने पूरा देवोकी का साथ देवोकी का साथ आपका वसुदेव जी का शादी और शादी का समय बड़ा भारी उत्साह के साथ रथ असो घोड़े हाथी सब लेके एकदम जोलूस निकले एकदम देखने का लायक उस समय ने आके आकाशवाणी हुआ ये सब हम चर्चा कर दिए नहीं करेंगे आकाशवाणी ऐ किसको रथ चला रहा है तू पागल घोड़े खुद चला रहा था कंस आनंद हुआ बहन का शादी अब जाओ आकाशवाणी ऐ पागल किसका रथ चला रहे हैं इसका रथ चला रहे है इसका ही तो लड़का जो है उस तुर को मारेगा हा इसका लड़का मारे भाई एकदम गुस्सा हो गया रथ खड़ा ठड़ा कर दिया और शोट खुला अंदर से अभी बहन को हम काट दे बड़े क्या दरकार है वो जी रह तो बच्चा पैदा होगा हम अभी मर दे वसुदेव <laughs> नहीं पकड़ा बोले अभी क्या कर रहे हो आप इतना बड़ा वीर हो आपका खानदान को विचार देखो आप कौन सी खानदान में पैदा हुए हो है तो कंस है लेकिन विचार कर रहे हैं देखो आप किस खानदान में पैदा हुए है आपका बदनामी हो जाएगा नहीं है तो बहन और लड़क जनानी है उनको आप जैसा विधा कर दोगे ये विधान है शस्त्र का सारे दुनिया देगा तो धीरे धीरे मान गया बोले एक काम करो सुनो तुम्हारा तो इससे मर इस ये तो तुमको नहीं मरेगा इसका बच्चा मरेगा तो एक काम करें इसका जो बच्चा पैदा हो आपको दे देंगे हाँ आप ठीक है क्योंकि वो जाने वसुदेव जी कभी झूठा नहीं बोलते ये ये मान लिया तब ठीक है मरने का क्या दर करा बच्चा हो हो ठीक है हो हमारा हवालिया कर दीजिए हाथ में दे देंगे तो हो जाएगा समाधान तो इसके कत, बात बाद आकर उन्होंने मारने का जो चक्कर है छोड़ दिया अब जितना बच्चा आया पहला बच्चा आया अष्टम गर्भ बोला था आकाशवाणी हुआ था पहला बच्चा आया पहला बच्चा आने के बाद जब जन्म हुआ तो उसको लेके कांसू को बोले देखो आपने आपको बदा किया था हमने ये पहला बच्चा है अब ले लो ने बड़ा मामा तो है ही है मामा है ना अंकल है ना अरे ये बच्चा को क्या लेना है आठ नंबर बच्चा तो मारेगा इसको मर के क्या करे इसको ले जाओ <laughs> इसको ले जाओ बोले बड़ा ये तो राक्षस है वसूर है इसको कभी विश्वास ना करो अभी बोला है जा ये बच्चा को लेकर अभी बोलेगा ला काट दू ठीक है वसुदेव जी सोचे कि ये भी ठाकुर जी का क्या खेल है कौन जाने यहाँ आके क्या किया नारद जी ने खेल शुरू किया नारद जी ने बोले राजन कैसे हो बड़ा बेचैनी है हमने सुने की आकाश आकाश बनी हुआ ये हमारा हमारा बहन का लड़का हमको मार डालेगा आठ नंबर लड़का मार डालेगा तो अच्छा फायदा हुआ है हुआ दो एक तो हो ही रहा अरे आपका बुद्धि खराब हो गया क्या आप जानते नहीं हो देवता लोग बड़ा चतुर होते हैं आप हिसाब करोगे एक दो तीन चार करके आठ वो लोग अगर उल्टा सब करे आठ सात छह तीन दुई एक तो ये आठ नंबर हो गया ना ओ हो हो ठीक बात बताया हमने सारे बदमाश है देवता है लोग चलो है ला बच्चा कहाँ है सब ला एक एक करके बच्चा पैदा हुआ और एकदम अचार मर के सब कोई को ये उसुर बोला है वसूर उ भरसा मात करो कभी ल ये बताएंगे हम विचार करके अभी टाइम हो जाएगा काल ये विचार करके बताएंगे जे असुर को विश्वास करना नहीं है पोपाजी ने क्या बताया इसका बारे में किसको विश्वास कर सकते हो किसको नहीं विश्वास कर इसका बारे में पोपाजी बताया थोड़ा सा कहानी हम तो रोजी ऐसे ही करते हैं पोहपात को लेके शुरू करते पोहपात की शेष मेरा जिंदगी पोहपात <laughs> तो काल पोहपात को लेकर शुरू करेंगे सुंदर इसमें आपका अकेल हो जाएगा सुंदर बात तो बांछा कलपतर से कृपा सिंधु एवं पावन भ्यो वैष्णवे भ्यो नमो नमः यहाँ एक सुन लो आपका ये जो गजेंद्र मुखन काले न पंचतमितेश कृष्णस लोकेशु पालेशु चौहेतुषु तस्मासीदन गभी जो परेराजते विभु जय गज महाराज की जय बांछकलुर्वश्य कृपा सिन्धुर्वश पतितानंद पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो